गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंद बंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदबन मनोहर वाछाकुवश्य कृपा सिंधु पतिता नंग पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक लंग पंगु लंगि यतमह वंदे परमंदमाधव बिन्दा वै तो पिया वैकेश स्ण भक्ति पद देवी सप्त नमो नमः नारायण नमस्कृत नर ची वन देवी सरस्वती वैसम तथो जो होता कथोपदेश गौरीह संकीर्तने किश्न कथोपदेश गौरी सदानुरक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगोन्न धैर्य सदाभवीष्टदोहम तीर्थास्पद शिव विरज तर हम पनतपालूत वंदे महापुरश ते चरण जत्दपल्लवनकमी छटाया विस्फुित किपवध स्वदर्श पूरागर सामगर सागर साराधिका सारा मे कदा कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियात गदाधर शिवसादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद श्रियाअद्वैत गदाधर शिवसादी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे, हरे। आजानुलित भुजौ कन का बदत संकीर्तनकरौ कमलाक्ष षाम भरो तिज भरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रियु करुणा बतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम। महदे नमा गंगे तव पादज सुरासुरी दिग्वूप भुक्ति मुक्ति दिल भावा सदा गंगा गंगातरंग रमणीयटकलाप गौरीशी थाम तो नारायणो प्रियमदापहार बरानसी पुरापति भज विशनाथ बागी सजस्व वदने लक्ष्मी से चक्षसि यृदय संदी िहम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा नाम हरे तपसो उपसमेन गुरु गुरुशुस्या था नीजा प्रजापति तपसो तपसोपीन बाभूतात्मा गुरु सुस्वया था सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल ने बताया बद्ध जीव हर वक़्त हरि कीर्तन हरी कथा इससे दूर रहने का बड़ा कोशिश करता है बद्ध जीवों का ये स्वभाव है आदत है हरि कीर्तन हरिकथा से सर्वदा दूर रहे क्योंकि वास्तव सत्व जो हरिकथा हरिकीर्तन के द्वारा इसका हृदय में कंपन वास्तव हरिकथा हरि कीर्तन के द्वारा बद्ध जीवों का अनुगत्यहीन अनुगत्यहीन बद्ध जीवों का हृदय में कंपन उपस्थित होता है डर उपस्थित होता है वो बड़ा भयभीत हो जाता है वास्तव सत्व का कीर्तन ऐसा है जिसका भी हृदय में वीक पॉइंट है दुर्बल है इसका हृदय उसका हृदय में कंपन उपस्थित होता है श्रीपोपा जी ने बताया जो एक बद्ध जीव को उद्धार करके कृष्ण उन्मुख करना ठाकुर जी के पास ले जाना इतने कितना बड़ा बात है ये साधारण आदमी कभी समझेगा नहीं करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल करना बहुत इजी है विद्यालय खोलना हॉस्पिटल करना लेकिन एक बद्ध जी को पकड़ के हाथ पकड़ के धीरे धीरे ठाकुर जी का पास ले जाना माया मोह का उस पार ले जाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल असंभव का बात यदि अगर कोई बात है तो वो भी लगा सकते हो असंभव तो ठीक ही है असंभव असंभव का बात अगर कोई शब्द है तो लगा सकते हो असंभव असंभव तो साधारण बात है किसी भी अलग से संभव नहीं ये जो श्लोक बताया हमने जो प्रसंग चल रहा है अभी सुदमाप्र जी का वहां से ही बताया ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन है ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं जे हम गुरु वैष्णव गुरु सेवा के द्वारा प्रसन्न होता है गुरु मतलब वैष्णव वैष्णव मतलब गुरु गुरु तत्व को आदमी समझे नहीं बद का इतना बड़ा साहस है गुरु सेवा के बारे में बोले तो बोलता है प्रोपाजी क्या, क्या गुरु सेवा किया प्रोपाजी क्या गुरुजी जी का कपड़ है कि क्या धोए रसोई किया इतना बदमाश है इतना पशु है गुरु सेवा का मतलब ही समझता नहीं लोगों सेवा गुरु सेवा क्या है गुरु गुरु तत्व वो सोचता है कि रक्त मानसों का एक मानव है ये ही गुरु है ये गुरु सारे आदमी के यही कंसेप्शन है जो रक्त मानसों का एक, एक वो ये बैठा हो ये मेरा गुरु है गुरु तत्व को समझे नहीं कितना साहस है बोलता प्रोपा जी ने क्या सेवा किया गुरु जी गुरु जी का कपड़ा धोया की रसोई कर दिया क्या किया इतना बड़ा पशु है जब तक गुरु तब तो न समझोगे तब तक ऐसा ही बुद्धि आएगा कैसो गुस्मी मा क्या बोलेगा ओ महाराज क्या किया ये सब बोलेगा वास्तव बात है लोगु सेवा क्या है गुरु सेवा क्या है यह समझना चाहिए आपा तो दृष्टि विचार करने जाओ तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने जे प्रपात जी को बताया अमार प्रभु कभी कली का कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना किसी को शिष्य नहीं बनाना ये सब बात किया किसी को शिष्य नहीं बनाना कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना यह सब बताए बताया न लेकिन विचार करो तो देखा जाए लगेगा कि उल्टा क्या प्रोपात प्रोपात कली का ब्रह्मांड मो है कलकाता वहाँ प्रचार की पोपात शिष्य बनाए नौ बहुत शिष्य बनाए इसब के द्वारा बद्धजीवी के हृदय में एक कंट्रोडिक्शन एक तो धक्का लग जाए कैसे कौन ठीक है एक तो बहुत शिष्य ना करो कि तम ठाकुर जी ने इतना पावर है बहुत शिष्य किए नरोत्तम ठाकुर जी ने बाहरी दृष्टि में विचार करो नरोत्तम ठाकुर जी ने कितना शिष्य किए बाहरी दृष्टि में शास्त्र में लिखा हुआ है बहुत शिष्य मात करो लेकिन नरोत्तम ठाकुर ने बहुत शिष्य किए हमारा श्यामानंद प्रभु शिव अपने शिष्य नहीं किए अपने शिष्य किए उसका जो शिष्य उसको बोले शिष्य कर उसका जो शिष्य अपने खड़ा होके ए hey, तू दिखा दे ऐसा है उसका जीवन में ये सब बद्धजीवों का बुद्ध जीवों के हृदय में ये संशय संदोह पैदा हो जाए सातों का क्या लिखा है ये लोग क्या कर रहे विचार नहीं बैठे बड़ा सूक्ष्म विचार है पोपा जी ने गुरु सेवा की किए सबसे बड़ा गुरु सेवा किए है वो है गुरु गुरुवाणी गुरु तत्व का जो वाणी है पूरा ये वाणी को सारा पिथि में प्रचार की गुरु का सेवा मतलब गुरु का शरीर का सेवा ऐसा सिर्फ नहीं गुरु का शेरा शरीर का अपराकृत शरीर है, है ये ये सब विचार आता है शुभ में एक श्लोक का चर्चा किया था उसमें उस वो श्लोका थरा व्याख्या किया था तावद ब्रह्म कथा भी मुक्तिपदि तब्दे तब्चा विश्रृंखलामें तेनालीक स्थिति कलकलना बहिर्ब्मशु श्रीचैतन प्रियजन दिग्गच प्रियजन चैतन्यवदिगर जब तक चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है अपना भक्त लोग है ये भक्त लोगों का साथ जब तक किसी का मुलाकात ना हो जाए दर्शन भेंट कथा सुनने को सब अवसर जब तक ना मिले अर्थात एक कथा में जब तक चैतन्य प्रियजन जावत न दिग्गज रहा मतलब जब तक चैतन्य प्रियजन का दर्शन नहीं हुआ दिग्गज रहा माना हमारा दर्शन का विषय जब तक नहीं हुआ जब तक चैतन्य प्रयोजन जो है हमारा दर्शन का विषय नहीं हुआ अब दर्शन बोलने से या आंखों से दर्शन नहीं हृदय से दर्शन चैतन्य प्रियोजन हो जाव न दिग्गजरा इसका मतलब इन हम तो आंखें हैं देख ली तो है ऐसा नहीं दिग्गजरा मतलब जब तक तो हृदय से चैतन्य महाप्रभु का पार्श्वत का दर्शन नहीं हुआ उसका भाव जो है सुनने को अवसर नहीं मिला कथा सुनने को कीर्तन तब तक बद्ध जीवों का अंदर में ताबत ब्रह्म कथा ब्रह्म विषय विषय निर्विशेषवादी आदि चर्चा होते रहे मुक्ति पदवी तब, तब तक तब तक एकदम करुआ नहीं लगे मुक्ति पदवी अच्छा लगे बहुत आदमी देखो हरिदास ठाकुर जो है सप्तक तो जो हिरण नगोवर्धन का सभा में जब बोला बोले थोड़ा हरिनाम का महिमा बताओ हरिनाम का मोहिमा बताए तो गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण है वो गाली दिया हरिदास ठाकुर को अरे नामाबा मुक्ति हुआ है देखो कहाँ से आया है ऐसा करके नाक काट के प्रमाण करो सब बोला हाय हाय की हरिदास ठाकुर को अपमान किया हिरण्य गोवर्धन ने तो बड़ा गुस्सा हो गया उसको तैग कर दिया जा तू इधर से आदना तो तेरे रुक। काम में नहीं रखे भगा दिया तीन दिन का अंदर उसका क्या हुआ पूरा कुष्ठ हो के, पूरा नाक जो है उसका गल के इतना ऊंचा ना सुंदर देखने पूरा कुष्ट होके गलने लगा हाथ पार ऐसा हो गया पूरा कुष्ट हो गया तीन दिन का अंदर हरिदास ठाकुर कुछ दोष नहीं पकड़ा लेकिन ठाकुर जी बड़ा असंतुष्ट हुआ हरिदास ठाकुर जब भी कोई गुस्सा नहीं हुआ बोले छोड़ो जो भी है उस जानता नहीं इसलिए ऐसा बोला लेकिन ऐसा है अगर वो गोपाल चक्रवर्ती का साथ हरिदास ठाकुर का वास्तव दर्शन होता वास्तव दर्शन मतलब हरिदास ठाकुर के हृदय में क्या है, है? बिना तर्क तर्कों के बिना अगर पूरा विश्वास लेके सुनते तो हो जाता मतलब चैतन्य प्रियोजनो जो हरिदास ठाकुर हैं, एक बात को बोलो तो चैतन्य प्रिय पार्षद जो गौरंग महाप्रु है इसका साथ गोपाल चक्रवर्ती का दर्शन नहीं हुआ हुआ जब भी सामने था तर्क की तर्क वितर्क गया गाली दिया हुआ नहीं ऐसे साधु गुरु उसते हैं कभी कभी घ में रहते हैं बहुत आदमी पास में आते हैं लेकिन दर्शन नहीं होता उल्टा दर्शन होता है तो तर्को वितर्क का जो जितना सारे हैं सब वो तर्को वित्क चलते रहते हैं जैसे सर्वो मोटाचा जो का जो खुद बताए इतना दिन तक पागल का मापी खाली केवल तर्क तर्क किया पूरा जिंदगी पूरा जिंदगी भर हमने तर्क किया और आज ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा से हमारा ये हालत हो गया प्रेम से एकदम बिगल गदगद गद हृदय ये है चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है पार्षद द्लिक द्लिक द्लिक द्लिक द्लिक मतलब ये नहीं चैतन्य महाप्रभु का साथ जो है वही पार्षद ऐसा नहीं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद मतलब कोई आदमी सन चैतन्य महाप्रु का साथ जो है वही पार्षद ऐसा नहीं गौरंग महाप्रभु गोरंग महा का पार्षद है प्रभु भक्तमीन ठाकुर सब पार्षद है नौरोत्तम ठाकुर नौरोत्तम ठाकुर का साथ गौरंग महापुर का दर्शन नहीं हुआ दूर लगा है गोरंग महापुर का दर्शन के लिए एकदम श्रीखंड से जाते जाते रास्ते में खबर मिला पास गौरंग गए, गोरंग, गोरंग भा अंतर्धन की रोते रोते पागल हो गया ऐसा है चैतन्य महापुर का पार्षद जो है आगे पीछे पार्षद किसको बोला जाता जो चैतन्य महाप्रो का जो अभिष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रो का जो अभिष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए जो आते हैं आगे पीछे उसका नाम है पार्षद चैतन्य महाप्रो का जो इच्छा है इसको पूर्ति करें पूर्ति करने के लिए जो आता है हर वक्त चेष्टा परायण है वो पार्षद है गौरांग महाप्रो उसको भेजते हैं सुबह में देखो ये हरिदा ये जो सीदाम विप्रो का बारे में चर्चा हो रहा था इस अध्याय जो है इसमें बड़ा सुंदर है सुदामा विप्रोह अभी दारिका को जाने दारिका को गए पूरा रास्ते रस्ते में हैं और जाते जाते पूरा रास्ते में पूरा रास्ता ये चिंता करते रहें कि हमारा साथ हमारा सखा जो है श्रीपति साक्षात कृष्ण भगवान उसका दर्शन कैस कैसा हो कैसा होगा उसका साथ हमारा जो दर्शन है कितना सुंदर बोलो क्या बोलेगा अयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शन और इसके बाद जो अपना पत्नी जो बत्म प्रदर्शक है बोले जाओ जाओ बार बार बोले धंदौलत के लिए बोले है लेकिन धंदौलत उद्देश्य नहीं है तमाम जिंदगी जो है ये जो सीधा विप्रो जो है इसका जिंदगी बताया विरक्त इंदि थे आत्मा जितेन्द्रिय उसके बाद बोला देखो पूरा जिंदगी ऐसे ही गुजारा है कैसे जदृछ उपन्न वर्तमान गृहस्वी ऐसा गुजारा है पत्नी जो बार बार ऐसा कह ऐसा कह दी उसके बाद वो एक ही बात समझा समझा हृदय में एक ही विषय बैठ गया कि हमको कृष्ण दर्शन के लिए बोल रही है हमारा पत्नी अच्छा है और किसी कुछ अगर उपायन है तो लाओ हम दोस्त का पास जा रहा हूं और उसको दे दे साथ कुछ है घर में ओपी वस्तु उपायनम किंचित गृह कल्याणी दिए तम तो सुबह में चर्चा किया जो चार घर चार घरों में गया वहां से चार मुठ्ठी अरवा चाल जो है उसको मांग के लाए वो भी टूटा हुआ लाके बोले चोले नवध्या भरते प्रदात उपायनम यही उपायनम ले क्योंकि सुबह में व्याख्या भी हुआ किस कोई वोस्तु का प्यासा नहीं गुरु वैष्णव तुम्हारा कोई वस्तु का प्यासा नहीं देखता है इसका प्रीति कैसा है प्रीति सबसे बड़ा चैतन्य महाप्र जो सारे सब भक्त लोग है ना जब चैतन्य महाप्र का पार्श्व सर्वे जो अद्वैत तो गोसाई अद्वैत तो गोसाई है ये सब जगह जो भोजन किया ये भोजन का प्रसंग ये, ये भोजन का जो प्रसंग है ये भोजन का प्रसंग को कोई जड़ जगत का आदमी सुने पाखंडी वो चैतन्य महाप्रभु को गाली देगा जो भोजन का प्रसंग इतना सुंदर अद्वैत गुस्सा कैसे खिलाया महाप्रभु को सर्वमठ जो जो कैसे खिलाया कितना सब चीज है क्या महाप्रभु खाने के लिए है जब बोले इतना खाने नहीं सकेगा तुम्हें काम का पुष्प थोड़ा सा अलग सा पता दो उसमें तो चालाकी मात करो जगन्नाथ में चुआनो बार खाता हो जगन्नाथ बन के हजार हाँ? हजार तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा भांड है चावल दाल सब सब्जी पूरी खीर सब खाते हो यहाँ चालाकी कर रहे हो ऐसा करके पुरुषोत्तम धाम जो है उसमें जगन्नाथ क्षेत्र में जो है इतना खाते हो जगन्नाथ हो तो और यहां क्या है तुम खाने नहीं सकते खाओ बोल के बैठा दिया तो प्रभु क्या क्या खाए लेकिन सर्व जो का जो जमात है बदमाश वो पीछे से चैतन्य माँ खाना देख दिया तो महाप्रभु खाने के लिए बैठा वो आके ऊपर से जानना देखे अरे इतना खाता है दस बीस आदमी इसमें पुष्ट हो जाता है सन्यास गाली दिया तो सर्वो जो रोना शुरू कर दिया सर्वोट जो और सर्वटे जो का जो पत्नी है साठी माँ बुरा रोना हाय हाये हाय हाय आपको लाया है अपमान करने के लिए हमको हैं? उसको मारने के लिए दौड़ा अंतिम में क्या हुआ ठाकुर जी बोले छोड़ो ठीक ही तो बोला है, क्या है अंतिम में उसका कोलेरा हो गया भेद भूमि चैतन्य विशुची का जाके रखा किया उसके बाद जो है ये बात बोला था ये बात सुनने का लायक है हर भक्तो जो भक्तो मानना चाहता है उसको सुनने चाहिए चाहे माता जी पिताजी हमारा कोई सहज निर्मल ए ब्राह्मण हृदय ब्राह्मण वास्तव ब्राह्मण हृदय निर्मल होता है कोई हिंसा विदेश नहीं रहता है वास्तव ब्राह्मण दिखावा ब्राह्मण है तो है बार, वेट सहज निर्मल ब्राह्मण बारो मोन हैत्स्य है? चंडने यहां बसायला पवित्र स्थान कने अप्र कहिला स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण के हृदय यह निर्मल रहता है सहज निर्मल ये ब्राह्मण हृदय मन्नल कहने यहाँ बसाइला पवित्र स्थान कहने और पवित्र कोईला परम पवित्र स्थान है ठाकुर जी का बैठने का यहाँ मास्य जो क्यों किया कि भोजन पानी ये किसी एक एक आदमी का शरीर का उपाय किसी का शरीर मजबूत है हजम खमता ज्यादा है तो रखा क्या है उसमें क्या कमी है किसी को पछता कम है भजन हजम कम होता है कम खाता है तो इसमें गाली देने का निंदा ठाकुर जी का विश्व है चैतन्य महापुर का पार्श्व चैतन कितना करके इतना करके एक एक जन और पाते प्रभु पांच जन और भक्खो चैतन महा पो खोद परिवेशन के हरिदास ठाकुर का जो निर्जान समय में बलतम बोठा हम परिवेशन करे साक्षात कृष्ण परिवेशन कर एक एक लेके ऐसा कर धाम दिया स्वरूप गोसाए आदि आके प्रभु आप जब तक नहीं बैठोगे कोई खाएगा नहीं भोजन नहीं करेगा तुम बैठोगे कि नहीं दामोदर स्वरूप आदि है सब प्रार्थना की प्रभु आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ नहीं तो भोजन नहीं करेगा ठीक प्रभु बैठे उसके बाद भोजन किया भगवान का जो प्रेम अगर बूंद आप लोगों का हृदय में पैदा हो जाए तो रोना शुरू कर दोगे किसी को पता नहीं भगवान कैसा है ठाकुर जी कैसा है कितना प्रीति है सब जीवात्मा के लिए कितना रोता है ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु किसी को पता नहीं पता होता तो ऐसा नहीं करता अंतिम में क्या की अंतिम में क्या हुआ चैतन्य मां भोजन करा के सब भक्त लोगों को चंदन दिया माला दिया माला देने का बाद अब बोले देखो ये हरिदास ठाकुर का निर्जान में जो लोग भोजन किया जो लोग बालू का दिया बालू मिट्टी दिया हरिदास ठाकुर का नर्तन कीर्तन किया जो भी कुछ किया साफ सवार भगवत प्राप्त इतना प्रीति है ठाकुर जी का जो भी है जो ये भगवत दर्शन कोई स्वाभाविक वस्तु नहीं है और ये जो सिदामा विप्लव जो है इतना प्रेमी है कोई धन लो इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं गया ऐसे तो बीबी बोले पत्नी तो पवी अगर ऐसा ही बुद्धि होता तो जिंदगी भर ऐसा ज दृक्षा वर्तमानी जिंदगी भर ऐसे ही गुजारा जो आया वही खाए बस शांति संतोष धन है जो मिले उसे पाओ संतोष ऐसा करके उपायन लेके दारिका को दारिका को गए अर्थात रास्ते में जाने जाते, जाते जाते चिंतन करना है रास्ते जाते जाते चिंतन कर रहा है किसो दर्शन मेरा कैसा हो आहा कब देखे बचपन में एक साथ पढ़ाई की और तब से दोस्त जो है वो तो चले गए और हम हमारा जिंदगी अभी कितना उम्र हो गया देखो वो दर्शन नहीं हुआ अब ये विचार करना रास्ते में विचार करना शुरू कर दिया किशनम मझम कथम साधी तिचितन कृष्ण दर्शन मेरा कैसा होगा क्या दोस्त मेरे को गले में लगाएं? हैं है? कैसा है ऐसा करके ऐसा करके जब दारिका को पहुंचे दारिका का नियम है ठाकुर जी का दारिकाधाम है कोई साधु संत तो है ब्राह्मण वैष्णव उसके लिए विशेष रोक टोक नहीं है यहाँ तक कि जब पृथ्वी महाराज का बात चर्चा किया था उधर भी लिखा हुआ है पृथ्वी महाराज सप्तदीप अधिपति लेकिन सारे जगत उसका जो शासन दंड से शासन का जो प्रोसीड्यूर है इससे डरता है लेकिन वो पिथु महाराज का उधर लिखा हुआ है ब्राह्मण वैष्णव का ऊपर उसका कोई शासन नहीं लिखा हुआ है ब्राह्मण वैष्णव क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव है आज का माफिक नहीं है उस जमाने का शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव जो उसका ऊपर कोई उसका रोक टोक उतना नहीं है और धीरे धीरे जब पहुंचे दारिका को तो दारिका जाके कृष्णों का तो भवन 16000 हजार सोलह हजार एक सो आठ महेशी है इधर लिखा हुआ है कि देखो ये जो रुक्णी पहले रुक्णी भवन रुक्णी का सथ, पहला शादी हुआ तो ऐसा है तम विलक्च्युत दूरा प्रिया पर्यांकमा स्थित है सो ताभ्यो दुर्भ्याम परिग्रहित मुदा दूर से देखा परजंग के बैठा हुआ था दूर से आया सौ सौ उत्साह चु हैं आके ऐसा किया आलिंगन किया जोर से आलिंगन किया समझ गया और ये सखा को क्या किया सक्ष प्रियव विप्रसे अंगो संगाति निवृत ये अंगो संग जो है इसका विषय में बोला हुआ ना तदित्त गात्वअंग संगम है नौ मन कृष्ण पदार ऐसा करके पूरा है उस, उसमें ही है तद्भित संगम ये जो है भगवान श्री कृष्ण भी साधु संग चाहता है साक्षात भगवान ये क्या की दूर से जब देखे दूर का आए यार एकदम आलिंगन की सक्ष प्रियस्विप्रसे अंगो संगाति निवृत आलिंगन करके एकदम बेहोश हो गया इतना प्रीति प्रीति बैमुंचन अविंदुना नेत्र पुष्कर क्षण पद्म पलासोचन हरि अपना आंखों से आंसू आया आंसू से स्नान कराया ठाकुर जी का यही भाव है चैतन्य महाप्रभु का जो अश्रु जल है ये इसका जो वर्णन है सुन के हैरान हो जाए बोले वहां का लिखा हुआ है निशिंगो मंदिर में कीर्तन हो रहा है बोले आसपास का जितना आदमी है जैसे वर्षा हो रहा है वर्षा लिखा हुआ सब बिक गया कापुर चोपुर समोस्तो ऐसा राम जी लीला में देखो जब जटायु स्वरी छोड़ा जटायु स्वरी छोड़े ना तब तक राम जी जब तक राम जी न, राम जी का साथ भेट नहीं हुआ तब तक जटायु जटायुजू अपेखा कर रहे थे उसके बाद जब जटायु का साथ भेट हुआ जटायु को जटायु के पास आया जटायु बोले राम जी को सारे खबर बोला सीता देवी को ऐसे लेके गया पत्नी को राम जी देखिये अभी हमारा पिता का जो दोस्त है दशरथ महाराज जी का दोस्त है, मरने वाला तातो बोला तातो आप ये जाने का समय क्या मांगते हो जो मांगो हो हम दे देंगे जो मांगो वो हम दे देंगे बोलो क्या चाहिए बोले हमको कुछ नहीं चाहिए बस तुम्हारा दर्शन हुआ यही काफी बाद में सौभाग्य का जो परम सीमा है ये सीमा तो जटायु का भाग्य में मिलाई है राम जी का चरण दर्शन करते करते अपना शरीर को छोड़ दिए छोड़ दिए और हमारा हरिदास ठाकुर जो है हरिदास ठाकुर का प्रसंग भी देखो उधर हरिदास ठाकुर एक प्रार्थना क्या हमारा लगता है कि आप चले जाओगे हरिदास ठाकुर पहले बोल हमको लगता है कि आप लीला संगमरण करोगे वही लीला संगमरण का जो विषय है हमको कभी ना दिखाओ हमको पहले ही ले चलो और प्रार्थना किए आपका चरण कमल हृदय में धारण करे आपका मुख चंद्र मुख कमल को दर्शन करते करते हम सूर्य छोड़े जैसा मांगा वैसा ही हुआ भक्तो जो मांगता है ना भक्तो जो मांगता है वही होता है भक्तों का मांगे जो है ठाकुर जी पवित्र मांगे पूर्ति करता है जटायु जी जब सोरी छोड़े जटायु का शरीर को राम जी अपना गोदी में लिया गोदी में लेके रोते रोते पागल हो प्राण विहीन देहो गोदी में लेकर ठाकुर जी अश्रु वर्षण किए उसको नहलाए अपना आंसू से नहलाए ऐसा है भक्तों का वांछा ऐसा हमने देखा प्रैक्टिकली आश्चर्य की बात है हैदराबाद में एक भक्त है ये भक्त है बुढा बन गया बहुत हैदराबाद में रहता है उसका हृदय में इच्छा है हम गंगा जी का किनारे स्वरी छोड़ेगा तो भक्तों लोग तो हाँसते हैं भक्त लोग तो क्यों तू तो हैदराबाद में रहता है कैसे <coughs> हैदराबाद में क्या गंगा है <coughs> बुड्ढा हो गया चल नहीं सकता गंगा जी का किरण ऐसा बोल दिया ऐसा है ठाकुर जी का विचार देखो एक भक्तों का गाड़ी आया बोले हम लोग हरीदार जा रहा है थोड़ा दर्शन के लिए आप लोगों का अंदर में जो दो चार भक्तो जाना चाहते चलो और बुड्ढा को इंचार्ज जो है बोलो तो आप जाओ दर्शन गंगा का बा प्रीति आप जाओ दर्शन करने हरिद्वार में गया पहला दिन नहा बहुत सारे सब कुछ किया बहुत सारे निशिंग मंदिर बगल में है उधर ठहरा था बस नहाने का बाद शरीर कैसा किया और नहाने का बाद कैसा किया ठाकुर जी का और गंगा पानी उसका मुख में दिया गया और शरीर को छोड़ दिया आश्चर्य लगा सुन के इसका पूरा जिंदगी में इच्छा था पूरा हम गंगा जी का किनारे हम अपना शरीर को छोड़े और ठाकुर जी भी उसका इच्छा को पूर्ति की भगवान को प्रेम नेतों से देखो तो ठीक है नहीं तो बहुत दूर यहां जो है देखो सुदाम विप्रो का कितना प्रीति है ठाकुर जी ने उसको लेके अपना अश्रु जल से नहलाया उसके बाद स्वयं सक्षु अथोपवेशक्षु है समणम उपहृत् बने जनी उसके बाद अपना जो पालंक है जिसमें ठाकुर जी स्वयं सोते हैं बैठते हैं उसी में उसी में सखा को बैठाए और उसका स्वागत करने के लिए जैसे चरण धोने के व्यवस्था की हैं और वो चरण जल मस्तक में दिए जिससे गंध धूप आदि देके अपना सखा को जो बैष्णव कि, कितना सुंदर पूजा क्रिया अगरु चंदन कुमकुम धूप दीप सुर मित्र प्रदीपावलीभीर मुदा अर्चयताम्बलम गांच हैं स्वागतम हम स्वागतम स्वागत बहुत सारे आदर की आदर करने का बाद, जी कहने लगे दोस्त आए हो इतना दूर से शायद कुछ ली लेके आए हमारा लिए क्या लाए हो मेरे लिए कुछ तो लाए होंगे सुदा भी तो बड़ा शर्मिंदा हो गया क्या कुछ नहीं है मेरा फूटा फूटा कपड़ा है और कुछ नहीं क्या है हमारा हाथ में बिल्कुल देने का इच्छा कैसे दे ये राजसभा है ऐसा सब स्थिति इसमें ये जो ये जो पृथक तंडुल है इसको कैसे दे ठाक। ऐसा करके सोचते रह गए यहां रुक्की आदि जो है दारिका पूरी में जितना सारे हैं सब चिंतन करते रहेंगे ऐसे कैसे हो सकता जिस साक्षात देखो वही भिकारी ऐसा इसको लेके ठाकुर जी पर्यंकों में बैठा दिया इतना आदर किया क्या बात है भले बड़ा आश्चर्य हो गया अंतर जनो दृष्टा कृष्ण न अमल विस्मितो अभूत अति प्री अवधुतम सभाजीतम ये अवधूत जो है ये सभा कृष्णन ने स्वयं लाके इतना आदर किया इसको क्या कुन है कौन है कौन ये परिचय तो नहीं मिला भी कि लोके अस्मिन् धमेन च ये जो न्येष्ट भारत के माफिक अपना कृष्ण पर्याज में बसाया बैठाया प्रियातमा को पर्यांक में प्रियातमा था ना पर्जंक में कृष्ण और रुक्मिणी और छलांग लगा के उठे और सारे बातें बंद कर दिया किसी का अब चलो चलो बात पर आगे जाके दोस्त को लाए और बोले इसका कोई स्त्री नहीं है कोई कुछ नहीं है किम अने न कृतम पुण्यम अवधुत है न भिक्षुणा ये अवधुत भिक्षुक जो है इसने क्या पुण्य की होगी कि जैसे श्रे आने न लोके उसमिन गर्तना धवे न छ इसको देखो बड़ा भाई जैसा त्रैलोकनाथ अनंत ब्रह्मांडों का गुरु जो है त्रैलोक गुरु ऐसा लिखा हुआ है अनंत ब्रह्मांडों का गुरु ही है श्री कृष्ण छोड़कर ये देखने से लगता है निंदित शरीर फरी जैसा है वास्तविक नहीं ऐसे ही अमलिन वेश इसको बैठाया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बारा आदर करके दोस्त को अपना प्र जी को पूछे ओपी ब्रह्मण गुरुकूला लब दक्षिणाथ समृत्ते न धर्म भार सदृशी नोवा गुरुकुल से तो आप हम तो चले गए आप भी आप भी शायद चलेंगे ना आप भी चले गए बाद में शिक्षा तरंग प्राप्ति के बाद को हैं आप आप जाने का बाद क्या आप शादी किए हैं न है, ना? है? शायद अब भारजा आपका माफिक जो आपका जोड़ी जो है मुताबिक जैसे होना चाहिए ऐसा शादी की है आप हैं स्वावित्त धर्मो भारजोड़ा सदृश नोवा और पहले से आपको देखा गृहस्थी आश्रम में व किसी भी चीजों में आपका कोई आकर्षण नहीं है फिर भी आप किए प्रायो गृहेशु तेज चित्तम काम विहित तथा पहले से गृहस्थ आश्रम किया है बहुत सारे भक्ति मिनट ठाकुर गोरंग का कितना सारे पार्षद किए हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम में लोग का ज्यादा कुछ आकर्षण है ही नहीं सब किया है शिवानंद सेन तो फिर शिवा पंडित सारे उसमें क्या हुआ और कोचित क्वचित गुरुकुलवासम ब्रह्म स्मरसी नउ ज दीजो विज्ञा विज्ञा विज्ञम तमसहामति परमाती बोल ये जो है ये ब्राह्मण शायद आपका याद है गुरुकुल में जो हम लोग एक साथ पढ़ा था इन दिनों का बाद शायद आपको याद है याद है ना न खुद तुम्हारा याद में आता है ना कभी कभी और गुरुकुल से शिक्षा तरंग लेने के बाद जो दीजो है जो संसार का उस पार जाता है गुरुगृह में जाने का तो यही मकसद है ना यही तो मकसद है गुरुगृह जाता है कि शिक्षा तरंग प्राप्त करने के बाद वो संसार का संसार समुद्र को पार करके चले जाए ऐसा है। नियम है और बाद में प्रार्थना की देखो भगवान श्री कृष्ण इधर बताते रहेंगे जो श्लोक देखे हमने शुरू किया नम इजा प्रजापति भ्याम तपसोपे नु से सर्वभूतात्मा गुरु सु गुरु सेवन के द्वारा ठाकुर जी बोले गुरु सेवन के द्वारा मैं जितना संतुष्ट होता हूं ऐसा किसी भी सेवा में नहीं गुरु शिष्य गुरु शिष्य माना गुरु तत्व पूरा ऐसा ना समझे कि गुरु ए, ये गुरुत्व तो है ही है वो तो गुरु हमारा जो स्वरूप पकड़ के गुरु जी की पर तो है ही है वो तो है, है। जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी से नर ठाकुर दिखा बाद में नौत्तम ठाकुर का आज्ञा लेकर जीव गोस्वामी जीबो गोसाई का पास गए जीव गोस्वामी के पास नौत्तम ठाकुर श्यामानंद प्रभु भी ऐसा जीव गोस्प श्रीनिवास आचार्य तीनों गुरु जीब गोस्पास शिक्षा तरण बहुत सारे ऐसा है तो इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु सेवा के द्वारा गुरु सुश्रषा के द्वारा मैं जितना संतुष्ट होता हूँ ऐसा कभी ना हम इज्जा पूजा करो प्रजा अर्थात गृहस्थी धर्म करो प्रजापति भ्याम तपस्या करो उपशम जो भी करो जितना भी कुछ करो उसके द्वारा उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जिसमें जैसा सर्वभूतात्मा मैं जो हूँ वो गुरु सेवा के द्वारा सबसे है? संतुष्ट होता ये मेरा ने। गुरु सुश्वसनम धर्म सर्वधर्म तमोत्तम गुरु सुश्वसन सुश्वसनम नाम सर्वधर्मो तमोत्तम तस्मा धर्मात् परोधर्म पवित्रम धर्म न विद्य गुरु सेवा का ऊपर वैष्णव माने गुरु भक्तिम ठाकुर ऐसा देखा गया भक्तिमा ठाकुर ऐसा जय गुरु वही वैष्णव जो वैष्णव वही ऐसा व्यक्त किया और भक्त ठाकुर कहना बहुत गंभीर है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देखो सखा आपका याद है न ओपी न ओपी न स्मयती ब्रह्मण वृत्यम बसताम गुरु है गुरुदार स्चोधिता, ना तानम कचित। गुरु पत्नी जो बोली ए बेटा थोड़ा लकड़ी लकड़ी ला तो का खत्म हो गया जा ले तुम्हारा याद है ना से नवि प्रविष्टानम महारण्यम अपतु महा बल्चेन प्रविष्टान्यम महारण्यम हाँ, ओ हाँ, आ, बात अभूत बा। बड़ा भारी हुआ उस रात को ऐसा फूट के जैसे आकाश फूटा हो गया और बारिश होने के बाद क्या की हम लोग पूरा चारों ओर अंधेरा छा गया आने नहीं सका चारों ओर जो है पानी पानी हो गया आने का कोई रास्ता नहीं है और जितना सारे ईंधन हैं लकड़ी है अपना सिर पे सर पे धरकर पूरा रात को खरा रहे हैं पूरा रात को अन निम्न कूलम जलोमयम न प्रज्ञायतो किंचित सूर्यश्च्यम गतावत तमसा चृता दिश निम्नम कूलम जलोमयम न किंचन किसी दिश कहा जाए ऐसा हालत हो गया था कहा जाए दिखाई नहीं पड़ता कुछ बयम भ्रीषम तत्रो महा नीलांबु भीर निर्हन माना मुहूरंबू अथो परस्परम बने गृहित हस्ता परी ब्रीम एक हाथ का था तुम्हारा हाथ हमारा हाथ पकड़ के अंधा का माफी घूमते रहे कहा जाए पूरा लकड़ी माथा में है मुनि पूरा रात हम लोग आश्रम में नहीं वापस आए देखकर कर मुनि गुरु जी जो है बड़ा चिंतित हो गया एतद विदित्वा उदित रब संदीपनी गुरोह संदीपनिर गुरोह अन्य अन्य अन्यमान शिष्याचार्यो अपश आतुरात्रो हे पुत्रो हे पुत्रो कहाँ गया कृष्णो कि, सीदामा बोलते बोलते पूरा जंगल को ढूंढते ढूंढते पागल इसके बाद देखा हरी दो बच्चा है ऐसा लकड़ी लेकर खड़ा हुआ है उसके बाद संदीपोनी बोला बड़ा प्रसन्न हुआ आशीर्वाद किया अहो हे पुत्र का जुयम मदर थे अति दुखिता गुरु सेवा के लिए देखो कितना कष्ट किया तुम लोग आत्मा वही प्राणी नाम पेस्ट है स्तम मत पर सबका आत्मा जो है सबसे प्यारा है आत्मा प्यारा है ना है। आत्मा प्यारा है ऐसे बांग्लादेश का युद्ध लगा था ना इकहत्तर में ना सन इकहत्तर में ना बहत्तर में एक अत्या जो युद्ध लगा था उस युद्ध में बच्चा है बच्चा को संभाले कि मां अपने को संभाले दो लगा है। बच्चा कहां जाए क्या करे ऐसा गोली सबको खड़ा करके गोली कर दिया इतना लाल लाल हो गया गंगा का पानी पूरा तो जो ऐसा हालत है उसमें क्या करे आत्मा अभी प्राणीना प्रश्न हस्तम तुमने देखो अपना शरीर को एकदम पूरा आत्मा आत्मा सब अपना शरीर सबसे प्यारा होता है वो छोड़कर हमारा लिए इतना कष्ट उठाया देखो इतना सेवा किया आहा उसके बाद आशीर्वाद किए बहुत तुष्ट अहम्भ हो श्रेष्ठा सत्याम संतु मनोरथ छी अजा तो जामिनी भवत भवंतु इहो परत्र यह जन्म पर जन्म सब ये वेद आदि शास्त्रो का जो कुछ है सुत सिद्ध सब तुम्हारा हृदय में जो शिक्षा लाभ किया पूरा पूरा रहेगा कोई चिंता नहीं तुष्ट हम वो ऐसा तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाए ऐसा और उसका बाद बताएं कि देखो गुरु गुरुर और अनुग्रह नहीं वो भगवान मन पुमान पूर्ण पसंद है भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये सब जो बात है गुरु जंगल में गए आशीर्वाद ये सब कृष्ण बोल रहे हैं छोका का साथ देखा हुआ ना बाद में बोले कि गुरु गुरुर और अनुग्रह नई अपमान नुग पूर्ण प्रशांत है अगर किसी का जिंदगी में पूर्ण प्रशांति आया है पूरा शास्त्रों का अनुभव आया है किसी का जिंदगी में अगर ऐसा है पूर्ण प्रशांति विराजमान है प्राप्ति का भी कोई इच्छा नहीं है और किसी वस्तु का अभाव बोध भी नहीं है कुछ नहीं प्राप्ति का भी कोई इच्छा नहीं है और किसी वस्तु का अभाव बोध भी नहीं है अंदर में अभाव बोध का मतलब सुबह में चर्चा किया था बोले अभाव बोध अगर रहे उसको दरिद्र अभाव बोध अगर किसका हृदय में रहे अभाव बोध हमारा ये नहीं है ये नहीं है इसको भगवान श्री में दरिद्र है दरिद्रो यस्तुअन अजित अगर तुम्हारा इंद्रियो जय नहीं हुआ तो तुम किपन हो इसका व्याख्या सुबह में मैं किया था इसका मानी है जब तक तुम अपना सारे इंद्रियो शरीर भगवान का सेवा में अर्पण नहीं किया सारे इंद्र तुम्हारा आंखें जो है ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए बेचाय नहीं कब देखे ठाकुर जी का चरण ऐसा बेचैनी पैदा हो कब हम धाम को धाम को जाए कब हम परिक्रमा करें कब गिरिराज का दर्शन करें ऐसा जो बेचैनी है इधर कब हम जाए आहा ये जो है ये जो भाव है अजितेंद्रियो मतलब अजित मतलब आप जानते हो जो इंद्रियों इंद्रियों जो सब इंद्रियोग्राम है इंद्रियों ग्राम का ऊपर जिसका जय नहीं हुआ वो अजित अजित है ना लेकिन इसको कीपन बोलने का क्या दरकार है अरे क्रिपन तो मतलब जो खर्चा कम करना चाहता है ये तो कीपन है ना ए? खर्चा जो खर्चा जो कम करना चाहते वही तो कीपन है तो ऐसा क्यों बोला ये बोलने का क्या दरकार है दो रिदू असंतुष्ट हो किपन हो तो इसका साथ विशेष लिंक है इसका अंदर में है? और चित्रियो मतलब जीतेंद्र को जय नहीं किया हो गया छुट्टी नहीं जब पूरा इंद्रियों को ठाकुर जी का सेवा में अर्पित कर दिया जब तक नहीं किया तो तुम कीपन हो उपनिषद में भी ऐसा बात है मरने का पहले अगर ब्रह्म वस्तु को ये परम वस्तु को बिना जान के जाओ तो तुम्हारा हालत खड़ा होगा नहीं कुछ नहीं होगा तो यह माने तो गुरु जब देखो किसी का हृदय में शास्त्रों का पूरा अर्थ जो है अनुभव के साथ उदित हुआ है जब देखो कि इसका अंदर में किसी वस्तु प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं रहा और दूसरा जो बात है वो कहना ही किया है किसी वस्तु को प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं है कोई अभाव बोध भी हृदय में नहीं है बिल्कुल अभाव बोध जो है सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है हमारा वृंदावन में संत समाज में एक कहना है ना बोल दिया था सुबह में संतोष धन ये बड़ा मामूली चीज नहीं है देखो इस सुदामा विप्रो के बारे में ही तो बोला था ना विरक्तो इंद्रिया प्रशांत आत्मा अजित प्रशांत आत्मा शांतवात्मा नहीं प्रशांत आत्मा प्रशांत आत्मा कब बनता है ये जो देखो ये सब प्रसंग बोला गुरु का किफा मिला था ना ये तो गुरुजी हाथ हाथ उठाकर आशीर्वाद किया जा पूरा वेद पूरा शास्त्र का पूरा अर्थ प्रकाश जान्म जा ये जा। मतलब वो दूसरा जन्म होगा ऐसा हम बोल रहे भले यह सब हर्व सर्वदा अर्थात ये अंत धर्म में जाओ कृष्ण अंत धर्म में जाए कृष्ण को भगवान ही है ऐसा तो शिष्य मानकर आशीर्वाद किया ऐसे तो ठाकुर जी लीला करता ही है तो बाद में क्या हुआ बड़े ठाकुर जी कह रहे हैं कि तो आशीर्वाद किया देखो गुरुर और गुरुर और अनुग्रह नहीं वूर्ण प्रशांत पूर्ण प्रशांति हृदय में छा जाए तो इसका मतलब जरूर आप समझ लो कि जरूर हंड्रेड परसेंट गुरु कृपा पाव। सदगुरु परम वैष्णव जो है ठाकुर जी का निजी जन्म है उसका प्राप्ति हुआ कृपा नहीं तो शांति बेचैनी बने रहेगा पूरा जिंदगी भोगने का जो वासना है महाराज यही जाता नहीं तमाम जिंदगी गवा दिया पूरा विषय का वासना ही जाता नहीं क्या करे ऐसा हालत है और इसका बात जो है सर्वभूत मनोहर जिससे आज का बात कृष्ण ने बहुत सारे खिलाया पिलाया बहुत सारे ये भोज भंडारा देख के तो सुधा विक्रत शर्मिंदा हो गया बोले हम तो क्या खाता है जदृछा उपन्न नवर्तमान ग्रह सभी जो ठाकुर जी के पास ये छोटा मोटा कुछ आ जाता तो थो, थोड़ा मोड़ा उसी से हम गुजारा कर लेते अब ठाकुर जी दिया है कितना सारे पीठा पाना पूरा कितना सारे पकवान हैं पूरा भरती बड़ा हाय राम हम कैसे खाए <laughs> सुना अभी तो लोभी नहीं है थोड़ा थोड़ा करके लिए बोल खाते नहीं हैं बोले देखो अगर खाए तो भजन नहीं बनेगा ना इतना पकवान खाए तो वजन नहीं बनेगा कृष्णो को समझाया तो अभ्यास भी नहीं है थोड़ा थर कर सम्मान की इसके बाद जो है हम संक्षेप करते क्योंकि समय नहीं है काल का दिन ही है बीच में <coughs> सुधा को कृष्ण आलिंगन किया जाने का समय में हम संक्षेप करते ऐसे बहुत सारे व्याख्या होना चाहिए होने से आनंद लगे सुनने का लायक है बड़ा सुंदर उसके बाद जो है आलिंगन करने का बाद वो कृष्ण सुबह होते के रहने का विचार नहीं है और कृष्ण भी जानता है इसको रुके इधर भजन का उसका जो भाव है भाव का अनुरूप नहीं है ना इधर जो कुछ भी है ईश्वर जो है सब कुछ है, है तो अपराखीन लेकिन सुदाव भी पर जैसे रहना चाहता है बस उसको जैसे हरिदास ठाकुर को उदाहरण दे हरिदास ठाकुर को बुला रहा है ठगे हरिदास आओ भोजन करो मैं छो कुल में आविर्भाव हुआ नीचा घर एकदम हम उस सब समाज में जाने का लायक नहीं यहाँ कोई छोटा मोटा बाद में कोई प्रसाद आए तो हम पालेंगे बाहरी दरवाजा का बाहर कि चैतन्य महाप्रभु देखिए इसका जो विनम्र भाव है इसका, इसका जो अंदर में जो भाव है उसको ठीक है हरिदास को बाद में अपना पत्तल जो है गोविंदो के द्वारा भेजा भेजा ठाकुर जी जिसका जो भाव है उसको पुष्टि ठीक है इसमें अगर दिन पुरुष फोट होता है सनातन रूप रूप सोनातन को कभी भी जोर जबरस्ती नहीं किया चलो जगन्नाथ मंदिर में बोला बड़े दिखा है रूप सोनातन का है। पैर में ग्रीष्मकालीन समय में पैर में छाला पड़ गया प्रसाद पाने के लिए आया महापभू बोले हमारे पास आओ प्रसाद पालेगी आया तो आया कैसे सुमुदर कपत से आया उसमें पैर में छाला पड़ गया पूरा महापभू बोले सोनातन किस रास्ते से बोले समुन्दर का समुन्दर का रास्ता से क्यों आए हो जगन्नाथ का रास्ता से आना चाहिए था बोलो नहीं वहां जगन्नाथ का सेवक लोग जाते रहते हैं हम नीचा कुल का है पूरा एकदम हमारा हमारा साथ जगन्नाथ का सेवक का स्पर्श हो जाए तो क्या होगा सोचो जो रूप सनातन भरतराज गोती क्या कौन सी कुल का इतना ऊंचा कुल का वो बोले हमारा हमारा अधिकार नहीं <coughs> हमारा कोई अधिकार नहीं है वहां से जाए आए पैर में छाला पड़ के ऐसा ही ठाकुर जी का ये है तो आन, जब रास्ते में बहुत दूर तक आए कि छोड़ दिया बस जाने जाते जाते जो है सुदमा अभिप्रय ऐसा ही चिंतन करते रह गए प्रशंसा ठाकुर जी का अब पत्नी जो भेजी थी पत्नी का भेजने के कारण क्या है रजाओ कुछ संपत्ति दे देगा है सुदा विप्रो हृदय में सब विषय है ही नहीं बिल्कुल ऐसा विषय है नहीं सुधुमा भी कोई जाते जाते सोच रहे है का हम दरिद्र पापी पापीन का कृष्ण सिंह केतन ब्रह्म बंधु रीति स्वाह बाहुभ्याम परिरंबित बलो <coughs> देखो कहां हम दरिद्र ब्राह्मण है पापी आ कहां कृष्ण से निकेतन है आ फिर भी देखो ब्रह्म बंधु है हम ब्राह्मण अधम उसमें हमको बाहुभ्य हम परिरंभी हमको आलिंगन किए ऐसा ही जो आनंद है आलिंगन प्राप्ति करने का बाद और कुछ शेष रह जाता ठाकुर जी अगर आलिंगन कर दे उसके बाद कुछ कुछ रह जाता प्राप्ति का ऐसा और कितना कृष्ण सेवा किया सु परमया पादो संगहन आदि भी पूजी तो देव देवे प्रदेवे न देववत कृष्ण स्वयं सुदाम विप्र का पादो किया पैर को दबाया ऐसे ब्रजलीला जो है उसमें भी हम चर्चा किया शायद को नहीं उठाया था कृष्ण बलराम जुगल गिद में है और जा कृष्ण बलराम वृंदावन में खेलते खेलते कभी बल्लाव जी महाराज सो जाए और कृष्ण बल्लाव जी महाराज के चरण को दबा दे बलराम जी महाराज आप बोलोगे महाराज वो तो सेवक तत्व तो है हैं। गुरु तत्व तो। हाँ कृष्ण भगवान जो बलराम जी का जो चरण दबा रहे है इसमें बलराम जी का कोई इच्छा नहीं कृष्णो का संतुष्टि के लिए मान गया चरण दबा दे मतलब चरण दबा रहा है चरण दबा रहा है कृष्णो बलराम का सेवा हो, सेवा हो रहा है किस््णों का समझा नहीं बात बड़ा सूक्ष्म विचार है बलराव जी महाराज का कोई इच्छा ही नहीं है कृष्ण से पैर दबाए कृष्ण बलराव सोया हुआ कृष्ण जाके उसको पैर दबा इसके द्वारा कृष्ण भगवान का अंदर में संतुष्टि हार सेवा मतलब जिसका हृदय में जो संतुष्टि भाव पैदा हो जाए हुई तो ऐसा कर्म किया जाए तो उसको सेवा वास्तव सेवा तो सुस्व सया परमया पाद संवाहना दिव्य पूजी देव देवे नो देवे देव बात है सर्गों का देवता का मापी उसका सेवा आदि सब कुछ हो गया और सुदा विप्रो मन ही मन चिंता करने लगे देखो अनंत ब्रह्मांड में कौन सी संपत्ति है ऐसा भक्त तो लोग मांगता है कुछ मांगता है कुछ नहीं मांगता सर्गापवर्ग यो पुंसा रसायम भू भी संपदम सर्वासाम हो सीधीना मूलम तरणार्चनम है ठाकुर जी का जो चरण मजे ठाकुर जी का जो चरण कमल है उसका पूजा जो है उसका सेवा जो है ये इसका साथ किसी भी वस्तु का तुलना नहीं की तुलना नहीं किया जा सकता स्वर्ग आप वर्ग यो पुंसम रसायम रसतल में जो है भूमि है पृथ्वी में जो संपद है सब सिद्धि का जो मूल है सर्वासाम की सिद्धि नाम मूलम तत् चरणार्चन तद वस्तु भगवान का अधनो अयम धनम प्रापो हैं हम बच्चे हम तो अधन हैं विद में चिंतन करते, करते, -करते है जाह हैं हम तो अधन हैं ना अधनो अ, अधनो अयम धनम प्राप्यो हैं माद्यत उच्च नौ मेतिक नून धन मे अभोरी न अदरा अदा हमको धन संपत्ति ठाकुर जी इच्छा करके नहीं दी क्योंकि धन संपत्ति अगर हमको ठाकुर जी दे, दे तो हमारा सरम हमारा जो भजन कीर्तन है भजन चिंतन है उसमें घाटा पड़ जाएगा ठाकुर जी बड़ा करूणामय है कोरोनामय है इतना इसीलिए मेरे को धन संपत्ति नहीं क्योंकि धन दौलत का पीछे मेरा चिंता आ जाएगा आ जाएगा ना श्रील गोसाई महाराज जी शिलो गोस्ाराजी भक्ति सारंग गुस्साई महाराज जिसको प्रोपाध जी का लक्ष्मी बोलाया था प्रोपाध जी का गौड़िया मठ का लक्ष्मी कहा भी जाए पूरा धन दौलत धंधोल लेके आए पूरा जहां भी जाए राजा है जैसा देखने जैसा बात लेकिन प्रोपा जाने का बाद जब भजन शुरू किए तो बोले नंदोगा पवन सरोवर का जो जगह है पवन सरोवर का इधर महाराज उस आश्रम में मैं भी कुछ दिन रहा वो महाराज अभी गुजर गया बहुत प्राचीन महाराज बहुत प्यार करते थे वो महाराज चला गया बहुत अच्छा अपने हाथों से रसोई करके खिलाते थे हमारी याद है हमने कुछ खेवा नहीं कर पाए। तो ये जो है उस जगह एक वृक्ष का नीचे कुटिया बनाकर उधर भजन करते थे महाराज गोसाई महाराज माधव गोसाई महाराज जोर जबरदस्ती बोले महाराज आपका ऐसा उचित नहीं है आप जैसा महापुरुष हो आप ऐसा इधर करके भजन करो ऐसा ठीक चलो अब मठ मंदिर करो नहीं मठ मंदिर करके क्या करें उसी से हो जाएगा बहुत सारे लपड़ा सब नहीं आपको जाना पड़े चलो आप फिर मायापुर धाम में जमीन लेने का प्रश्न हुआ जमीन लिया और मठ करें ठीक है गुरु भाई लोग बोल रहे हैं तो हम मठ करेंगे छोटा साहब नहीं छोटा नहीं बड़ा करना पड़ेगा माधव को सेवा बड़ा करना पड़ेगा छोटा नहीं होगा बड़ा करो ऐसा दुनिया का संपत्ति गोसाई महाराज का सेवा करने के लिए एकदम तैयार लेकिन लिया नहीं निष्किचन ऐसा है अभी सुदामा विप्रो जैसा संत महात्मा है सुदामा विप्रो जैसा है संत महात्मा इनके सेवा करने के लिए तो साक्षात लक्ष्मी जी है वो भी तैयार है लक्ष्मी है ना दीयमानम न गृणंती मत्स्यवनम जना हम जगह अगर सरुप्को समीपो साष्टी सरिपरिपो सारी, जो कि है ये जो है आगे बोले ले लो ये सब वैभव ले लो मेरा मापी पी साष्टी हमारा माँ ऐश्वर्य ले लो हमारा मापी रूप ले लो हमारा हम जो कुछ भी सब ले लो ओला नहीं मानते दीयमानम वो भी न गृणंती मत्स्यवनम जाना हमारा सेवा छोड़ के वो लोग कुछ मांगता ही नहीं मेरा सेवा के द्वारा इतना तृप्त हो गया इतना निवृत्त हो गया तो इन लोगों का हिदम कि भोग सुना है ही नहीं तो क्या मांगे सुदा विप्रव जी अभी धीरे धीरे गांव को आए आने के बाद अपना घर जो है घर मिलता नहीं हमारा कुटिया जो था कहा गया कुटिया मिल नहीं रहा यहां तो था इसी ग्राम में इसी जगह कुटिया मिल नहीं रहा और ये राजप्रसाद जैसा है ऊपर से एक जैसे रानी मां जैसी है दौड़ के आई आओ आओ प्रभु आओ कौन है किसका पत्नी है बोले हम हाँ आपका पत्नी है हमारा पत्नी ठाकुर <laughs> जी ने ठाकुर जी ने गुप्त रूप सुदामा को परीक्षा की सुदामा को परीक्षा की सुदामा जाना शुरू कर दिया ठाकुर जी जानते सुदामा को को कोई औसज दरकार नहीं फिर भी तो आए हैं क्योंकि पत्नी ऐसा भाव लेकर भेजी थी तो ये को पुष्टि करने के लिए भगवान पूरा राजमहल बना दिया दास दासी हीरे मोती मानिक और जो पत्नी है पत्नी का एक कपड़ा भी नहीं है कुछ टूटा लिखा हुआ है ना एक पुराना पूरा टूटा हुआ कपड़ा है अभी राज रानी का माफी सुदाम विप्रो को लेकर अंदर मान गए तो सुदाम विप्रो सोचते रहे कि तो चालू है कृष्ण देखो हमारा सामने हमको कोई ऐश्वर्य नहीं दिया लेकिन पीछे से ऐसा ऐश्वर्य दे दिया देखो अब ये ईश्वर्ज का जो ये जो, जो प्रभाव है इसके द्वारा मेरा भजन भजन छूट ना जाए हाय राम हाय राम एक क्या हुआ ऐसा करके चिंतित हो गया यहाँ जो है अभी चर्चा करते करते हम लोग यहाँ आया था देखो सुदाम विप्रो का औश्वर्य लाभ हुआ इच्छा करके ठाकुर जी दे दिया इसके बाद जो है जो सूर्योग्रहण और सामंतक पंचक में यात्रा की सामंतक पीछक तीर्थ में सारे जो है, है? सूर्योग्रहण का समय जो है द्वारकावासी सामंत तीर्थ अर्थात कुरुक्षेत्र में गमन की उस जगह जो है परशुराम 21 बार निक्षत्रिय बना दिया परशुराम जी महाराज 21 बार खुत्रियों को नाश किया पूरे पृथ्वी से ऐसा करके पूरा वहां जो उसका खून है उसे ह्रद बनाया था उसका नाम सामंतक पंचक उसमें पहुंचे कुरुक्षेत्रो जो है बड़ा पवित्र जगह है ऐसे सामंतक तो उसमें बड़ा भारी जोगों का आयोजन किया जोदुवंशी सब है गुरुसैन भी गए सारे सारे जदुवंशी उधर पहुंचे इतना बड़ा योग्य है इतना बड़ा योग्य है वो जोगों में जोगों में जो है सारे दुनिया को नौता दिया पूरा निमंत्रण किया सारे जगतवासी मानों की नमंत्रण हैं पाने का बात पूरा पहुंचे तो इस समय जो है अभी ब्रजवासी को कौन निमंत्रण दिया बल नारद जी दिया नारज जी निमंत्रण दिया ब्रजवासी को और ब्रजवासी सब क्या तैयार हो गया जब कृष्ण जब आ रहा है कहा कुरुक्षेत्रो ये जो ब्रजभूमि जहा है ब्रजभ से चले जाओ दिल्ली दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है अढ़ाई तीन घंटा लगता है हम भी गया था ठाकुर जी का कृपा से ज्यादा टाइम नहीं लगता पानीपत सोनीपत का रास्ता है ट्रेन है वहां जो है बड़ा सुंदर व्यवस्था वहां पूरा जोग्गो हुआ वो जोगो का जो विषय है सुनने के बाद सारे ब्रजवासी जो है पूरा बोले कृष्णों का साथ मिलने के लिए द्वारकावासी भी पूरा आधा रास्ता द्वारका तो बहुत दूर है द्वारका कहाँ है अरे ये तो नजदीक है ज्यादा दूर है नहीं तो यहाँ सारे ब्रजवासी जो है सारे ब्रजवासी नोंद उपान सब जो सब सब एकदम ब्रजगोपी सब सब ब्रजगोपी मिल के भगवान श्री कृष्ण का और जो इधर जो सामंत क्षेत्र है सामंत पंचक क्षेत्र तो वहाँ पहुँचे और पहुँच के ब्रजवासी का साथ कृष्ण का जो मिलन है ये प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है और वो जो है जो को चल रहा है अंदर में यहाँ जो ब्रजवासी गुआरिया है सब देखने में और वो तो राज वो तो राजपुरुषों का बात है क्योंकि जदुवंशी राजा है सब वहाँ और ये सब ग्वरिया है सब साधारण वेशभूषा गए तो अंदर घुसने ना दे ऐसा अंदर कैसे घुसने दे सब है तो वहाँ जो जग्गो चल रहा है उस जो जग्गो में क्या हो बड़े भगवान श्री कृष्ण बलराम बैठा हुआ है तो उसके बाद बाहर से ऐसा दूसरा पुराण में भी है यहाँ तो इतना डिटेल्स नहीं है जो इतना रोते हुए पुकार लगाया जस, जस्ता में पुकार लगाई तो कृष्ण बलराम जो है उसको छोड़कर एकदम बाहर आ गए रोते हुए पुकार लगाए कृष्ण बलराम और कृष्ण बलराम को आलिंगन करके कृष्ण रामो पुरी सज्जो पितर अभी बाध न किंचन न चु प्रेमणा शास्त्र कंठो कुरुद ये जो पिता माता आदि सब आए हैं इसका एक का साथ एक का आलिंगन उसके बाद इतना आंसू इतना आंसू हृदय के इतना गदगद भाव कुछ वचन ना आए अपना मुख से कुछ वचन कहे तो संभव नहीं ऐसा जसोदा चौ महा सुतो बिजहतु सुचहा हैं आप जसुदा माँ जो है आलिंगन करके कृष्ण बलराम का आदर किए हैं कैसा हैं तो आत्मोत्म आत्मासनम आरोप्य बाहुभ्याम परिरभ्य च यशुदा च महाभागा सुतो विजह तुस् इतना दिन का जो दुख है इतना दिन का जो परिताप है इतना दिन का जो परिताप है आह किष्णों से कितना दिन से जो किष्णों को पल भर के लिए दर्शन कृष्ण नहीं हुआ तो वो लोग पागल हो जाते ऐसा है ना ब्रजवासी का तो ऐसा प्रति है ब्रजवासी के स्थापित ऐसा प्रति है एक पलक झपक कृष्ण को नहीं देखा तो पागल हो जाता जसोदा मैया एक पलक झपक नहीं दे कृष्ण कहाँ गए जसोदा मैया का भी ऐसा है राधा रानी का बात तो इधर उठाना ही मुश्किल है राधा रानी कृष्णो कृष्णो को कृष्णो का शामने है फिर भी कृष्ण कहाँ है पागल मां मिलन का बाद जो मिलन है मिलन का साथ साथ मिलन में वो विरोह का जनता तो आ जाता है मिलन जो है ना मिलन तो है ही है और किस्नो को खोने का जो विचार है मन में कृष्णो खो जाए ये सुख तो रहेगा नहीं कृष्णो सामने है फिर भी ऐसा कृष्ण दूर से देख रहा है एक तमाल वृक्षो एक तमाल वृक्षो को देखकर चैतन्य चौथों में दे है एक तमाल वृक्षो को देखकर ऐसा टेढ़ा है जैसे किस््णो दन करने के लिए जैसे है त्रिभंग मोरि देख के क्या क्या वो, वो जो पेड़ है और तमाल को आलिंगन कृष्ण कृष्ण प्राप्त हुआ मेरा ऐसा चेतन देखो इसका इतना प्रीति है एक तमाल विक्षु होश नहीं है कि तमाल विक्षो है उसका आलिंगन करके बोला रहे कृष्ण प्राप्ति हो गया मेरा ऐसा प्रीति ये सब जड़ो विचार बुद्धि से अनुभव करना संभव नहीं से सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं कि देखो इस ब्रजवासियों का साथ जो बलराम का जो मिलन प्रसंग है सुनोगे तो हैरान हो जाओ आनंद की सुखदेव गोसाई और गोपियों का साथ तो मिलन प्रसंग अलग से किए हैं क्योंकि बड़े बूढ़े सब है इसका सामने गोपियों का साथ मिलन नहीं हुआ इशारा कर दिया दूसरा जगह एकांत में एक जाएगा राजा रानी और जितना सारे गोपियों के साथ कृष्ण का अलग से एक जगह दर्शन हो उसका साथ जो विलाप किए है वो चैतन्य चरिता में तो में है सुंदर चैतन्य चरिता में तो में ये सब है कि राधा रानी कृष्ण को गाली दे रहे है तुम्हारा कोई बुद्धि नहीं है हैं तुम उद्धव को भेजा उद्धव को भेज के ज्ञान उपदेश कर रहे हो नहे गोपी जोगी ज्ञानी जो ध्यान करी पाई वे संतोष गोपी कोई जोगी जोगी ऋषि नहीं है जो उसको तुम ध्यान सिखाने के लिए उद्धव को भेज दिया ध्यान करो ज्ञान जो हाँ तुम्हारा बुद्धि नहीं है कुछ कृष्ण को गाली दी पिया मरी पियाज पिया जबे मान करी करे भत्सन वेद स्तुति हई त्यो हरे मनम जब गोपी गाली देती है ना कृष्ण को ष्ण बोलते वेदो से ओम नमो भगवती वासु ओ, वो छोड़ दे सब अच्छा नहीं लग रहा है ये सब छोड़ के कृष्ण को वही अच्छा लगता है भी गाली देते है ना ये अच्छा लगता बाद में बोले देखो आनेर हृदय मोर आनेर हृदय मोन मोर मौन वृंदावन मौन, मने मने मौन, मोने बनी एक को मानी कहा तुम्हार चरणोदय यदि कराओ उदय तभी तुम्हारे पूर्ण कृपा मानी है दूसरे का जो मन है और हृदय मन में कुछ है हृदय में जो है जिसका मन में भी वो विचार करता है हृदय में जो उस विषय का भाव है उसका ही तो मन में चिंतन होगा नहीं होगा अनिर्दयोन हृदय में जो है मन में हुआ है हृदय में एक भाव है उसी को चिंता करते अनिर्दय हमारा जो मन है वो जैसे कि मानो कि लगता हमारा मन जो है मन को ही वृंदावन रूप में बिछा दिया यही वृंदावन मेरा मन और वृंदावन एक है जो वृंदावन है वही मेरा मन है और जो मेरा मन है वही वही मेरा वृंदावन है ऐसा विचार है अनि हृदय मोर मोन मोर मोर मोन वृंदावन मोने बोने मानी मौन और वन हमारा लिए अलग नहीं है वो वृंदावन हर वक्त मेरा हृदय में आशय है आपको लेके वृंदावन में आप राज, आप जो है रमनलाल हैं रा, राधा रानी का साथ तो रमन करने वाला है ना तो इसीलिए तो राम नाम हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण उसके बाद हरे राम हरे राम ये जो राम है शब्दों ये रमनाथ राधा रानी का साथ रमन करते हैं इसलिए नाम है राम या राम ये बलराम नहीं है किसी किसी आचार्यों ने ऐसा व्याख्या किया उल्टा हम नाम नहीं बताएंगे उल्टा राम बोलराम बोला बोलराम नहीं है था कि गोपाल गुरु को सही व्याख्या की कि कि फिर तुम्हारा गोपाल गुरु जीव व्याख्या की सारे व्याख्या की बोले नहीं इसका व्याख्या ऐसा नहीं राम राधा सहित जो रमन करने वाले हैं ठाकुर जी इसलिए राम नाम हुआ रमण राम इति इति तो ऐसा जो भाव है वो अंतर में राधा रानी प्रार्थना की जे यहाँ हाथी घोड़ा है देखो इतना सारे हाथी घोड़ा इतना पाइक है सब सेना वाहिनी सब है सब घेर के रखे यहाँ अच्छा नहीं लगता यहाँ अच्छा नहीं लगता आप अगर मेरे को लेकर वृंदावन चलो तो वृंदावन में आपका जो निर्जन प्रदेश है इस वृंदावन का जो वातावरण ही हमारा सुख है यही सुख है प्रिय हो स्वयं सखी कुरुक्षेत्र मिलित तो इत्यादि श्लोक है ये जो है इसमें ऐसा करके राधा रानी रो रही है उसके बाद कृष्ण भगवान ने तर्क दिए देखो आप जानते नहीं आप आओ, आओ जानती नहीं हो कितना प्रीति है आप आप लोगों का ऊपर मेरा कितना प्यार है हाँ। हम तो हमारा भाग्य है ऐसा कि जो सेवा करने के लिए उधर हम रुक गया ना आ दारिका में भी ऐसा प्रसंग है दूसरा पुराणों में ऐसा आता है ये तुम्हारा उत्कल खंडो जो उत्कल खंडो जो है ना क्या न प्रवा, प्रवास उत्कल खंडो स्कंद पुराण आदि जगन्नाथ का उत्पत्ति का विषय उसमें बुढ़ापन उसमें भी दारिका में भगवान श्री कृष्ण इतना ईश्वर जो है इतना ईश्वर जो है कि अनंत ब्रह्मांड ऐसा जो नहीं ऐसा है।, है एक वृंदावन छोड़ वृंदावन का तुलना नहीं किया जाता वृंदावन का वैश्व्य सबसे चौक इसी वैश्व्य में पालन का सोने का पालन के ऊपर सोए हुए है भगवान श्री कृष्ण रुक्किमा कह रहे कि पूरा रात रोते रहते हैं पूरा एकदम विस्तारा भिग जाए हम लोग पूछे किसे रो रहे है? किसे रो कुछ वचन नहीं उत्तर नहीं पूरा रोते रहते हैं भगवान देखने में ठाकुर जी दारुकानाथ दारका नाथ, दारुका नाथ के उधर गए ऐसे तो जीव गोसाई विचार दिया उधर लिखा है वृंदावन को छोड़कर कभी भी ठाकुर जी नहीं जाते ये भी एक लीला विप्रलम्ब भाव को आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी छुप गए और द्वारका जो है वो विभिन्न पुराण में भी है ऐसा पूरा रात रोते रोते विस्तार एकदम भीग जाते ऐसा है श्री सुख जो सिखदेव को सुखदेव कह रहे हैं गोप्च कृष्ण मुपलब चिरादी येक्षण दिशिषु प्रक्षत सपंती दिग्धि कृतमल परीरभ्य सर्वा तदुर निजुजा दुराप गोपस् कृष्ण उपलब्ध्य चिरादी येक्षणे दिशिषु पक्षत सपंती दृग्विदि कृतमल परिरभ सर्वहस्त भावापूरोपी नित्य युजम ये जो गोपी लोग हैं कृष्णों को प्राप्ति जो है जो पल भर में खो बैठते है कृष्ण अब ये वो कृष्ण मिला है गोप्च कृष्णम पलब चिरादीष्टम बहुत दिन से आशा कृष्ण के साथ मिलन हुए अब जब मिलन हुए होने के बाद जब प्रेक्षण शिशु और जब देखने शुरू कर दी कृष्ण आया है और आंखों में जो पलक झपक है उसको निंदन करता है दो आंखों में पलक झपक है ब्रह्मा सीजन नहीं जानता ब्रह्मा बेकूब है ब्रह्मा सृष्टि नहीं जानता जिस आंखों के द्वारा कृष्ण दर्शन का विषय है जिस आंखें उसको ये दो आंखों से कैसे कृष्ण दर्शन करे कोटी आंखी ही दिलो सबे दिलो दुई हा निमेश दिलो किस्ो की देखी वो मुई समझा बंगला है? है कोटी आंखें देना चाहिए था तब तो ब्रह्मा बुद्धिमान माना जाए वो तो दिया ही नहीं ठीक है दो आंखें दिया उसमें भी पलक दे दिया ऐसा ऐसा कृष्ण कैसे देखे <laughs> ऐसा प्रशंसा है संयुक्त गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो दिग्विकृत मलम परिर जैसे लगता है कि आंखों के द्वारा किनो को दर्शन करके कृष्णो को कृष्णो का जो झांकी है मानो कि लगता है को अंदर में लेके आए को लगता है आंखों के दृष्टि के द्वारा कृष्ण को पूरा अंतर हृदय का अंतर में लेके गया उसके बाद हृदय में आलिंगन करे ऐसा दृग्भिक बल्चे दृगभिक हृदय कृतम अलम परिर सर्वास्तभाव महापुरोपी नित्य जुजाम दुराप बड़ा आश्चर्य की बात है, है? कृष्ण के हृदय में लेकर और जोगी गण जो जूग जूग भजन करते रहते हैं जिसको मिलता नहीं उसको हृदय में एकदम तीति के स्वाद लाके सिंहासन में बैठा हुआ ऐसा तो है ही हर वक्त कृष्ण हृदय में ऐसा नहीं कि नहीं है और इसका जो पलक झपा उसको भी निंदन की ऐसा सुंदर विचार इसके बाद बहुत सारे घटना है बहुत सारे सुखदेव गोस्वामी कह रहे है कि आपस में बहुत सारे बातचीत हुआ बजू गोपियों तो है दूसरा जगह और जितना सारे बुझवासी शाखा बिंद है सबका साथ बात हुआ और बाद में ये सब है गोप्णम पलभ चिराधीष्टम यद प्रेक्षणिदि शिशु पक्ष सपंती दिग्वी हृदय बलम परिरब सर्वा तद जुजाम दुराप जो जोगी लोग है ये इसका ले भी असंभव है संभव है ना असंभव है असंभव जद्यपि समाधि सुविधि पशुति न तब ऋषि ब्रह्मा जी जो है आपका चरण कमल को दर्शन करने की कोशिश कहते कब दर्शन हो कब शंकर भगवान बैठा हुआ तपस्या भजन में लेकिन कभी दर्शन हुए कभी ना हुए वो ठाकुर जी की इच्छा इसीलिए तो उस श्लोक है जॉग ब्रह्म दी बोस्त बेदोई सांग पद क्रमोपनिषदी गायंत यम सा धैनावस्थित तदगते न मनस्वा पसंत योगिना जसन न विदुसुरा सुरगणा देवायुता आह जंग ब्रह्म बरुणिंद रुद्र मरु तुस्तुन मंत्र दिव्य ब्रह्मा बरुण रुद्र मरु सब पागल गिर ठाकुर जी स्तुति करे फिर भी ठाकुर जी की इच्छा हुए तो एक झलक दर्शन हुए नहीं भी हो सकता चरण कमल का जो नख्योति है नखाग्र मरीशिम आपका जो नखरा बिंदु है हैं सारे चौबीस चंद्रमा का व्याख्या किया कृष्णदास को विराज गोषण विश्वनाथ चौकवती को खबर सारे चौबीस कहां से आए ये जो कांग्री है पूरा सारे चौबीस कृष्ण का शरीर का वर्णन है ये गंडोदय है अष्टमी बिंदु इधर एक बिंदु है पांच अंगली में पांच नख जो है बंशी बताते हैं चरण कमल में ऐसा करके सुंदर वर्णन है बड़ा तो ये जो है अभी जैसे ये वर्णन जो करे वो पागल है वर्णन करना संभव नहीं है कैसे वर्णन करें गोपियों का क्या भाव है ब्रजवासियों के साथ जो ये जो हम तो ऐसे ही स्केच आउट कर रहे हैं हमें तो आउटलाइन बोल रहे हैं सामंत तीर्थों में जैसे मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ ये कहना संभव नहीं उसके बाद जो है जो बहुत सारे वर्णन हैं वो ओपी सिराई चिकित्सया सूत्र शत्रु शुत, पख खपन चेत और हे सोखी गौन ये जो है दारिका में जो मैं हूं आप सोचते हो बड़ा आनंद में नहीं दारिका में मेरा कितना कष्ट है जानते नहीं हूँ जानती नहीं हूँ आप लोग इधर तो मेरा भाग्य है ऐसा आप लोगों से बिछड़ के मैं थोड़ा बहुत शत्रु पक्ष है ये सब को नाश करना बहुत जगत में ऐसे समस्या है सब समाधान कर ले के मैं या हूं और हूँ ठाकुर जी का ऐसा ये है देखो ऐसा बता रहे जैसे मेघ है ना आसमान में एक मेघ जो है दूसरे मेघ के लगा हुआ है अभी एक हवा का झोंका आया तो एक मेघ इधर चला गया एक मेग चला गया हैं घना नीकम त्रिनम हैुलज सिच हैं जैसे तूला वूलिकना है ना एगारो कंध में वर्णन है बहुत सुंदर एक धूलिकना का साथ दूसरा धूलिकना मिला हुआ ऐसे पड़ा हुआ के हवा का झोंका आया तो ये धूलिगना कहाँ गया बस कहाँ चला गया समुन्द्र में तो होता है बालू बालू का कसन मिलके रहते रहते हवा का झोंका वहाँ कहाँ चला गया संसार भी ऐसा है पति पत्नी सामी सब लेके बच्चा सब लेके के चाँद का हाट रचाया मानो की चाँद की हाट <laughs> बाद में हवा का एक एक धक्का हवा आया वह कहाँ असामी गया कहा बीबी गया कहाँ कहा कब चला एकांत रूप में ठाकुर जी को आश्रय करो तभी जितना शोक ताप जो है सब जाए है मई भक्ति रही भूता नाम अमृतोत्ताय कलपति दृष्टा जद आसित मत स्नेहो भगवती न मदापन भगवान बोले देखो मई भक्ति रही भूता नाम अमृतोत्ताय कलपति भगवत कथा की द्वारा अगर अमृत नहीं मिले तो बहुत दुख की बात है मई भक्ति नहीं भूलता न अमृतोत्ताय कलपत दृष्टा जब जद आसित हमारा जो भक्ति है ये सब जितना भूतो ग्राम है इसका लिए अमृतोत्ताय कल्पते। ये कुंभ मेला में नहाने के लिए दौड़ता है ना हमने पूरा जिंदगी में एक बार भी कुंभ मेला में नहीं नहाया एक बार भी पौपा जी का भी इच्छा कभी कुंभ माला में कभी हरी कथा बोलने का हालत वो अलग है हम तो गया ही नहीं कभी कितना कुंभ मिला हुआ कभी नहीं गया रुचि नहीं होता है जब जा और ये कुंभ माला में अमृत मिलता है मिलते मिलता है ना कुंभ मला अमृत मिलता है लेकिन अमृत जो है वो अमृत जो प्राप्ति करने पर क्या कर लोगे कुछ नहीं है वास्तव वा अमृत है ठाकुर जी का भक्ति मई भक्ति रही भूतान अमृत होता है दृष्टा जद मेरा जो जो कुछ भी है वो देखने के बाद दृष्टा जल आश्रित मद स्नेहो भवती न मदापना ये जो है अत मेरे लिए जो स्नेह है प्रीति है प्यार है इसमें ही मंगल है सबसे मंगल ये है हमारा लिए आप लोगों का अंदर जो जो प्रीति है ये सबसे बड़ा चीज है किसी भद्र जीवो का साथ ठाकुर जी का डायरेक्ट प्रीति होना संभव है किसी बद्ध जीव के साथ ठाकुर जी का डायरेक्ट प्रीति हो जाए ऐसा हुआ कभी ऐसा सिद्धांत तो है एक आदमी बोल रहा है महाराज ये तो बहुत दिन से कम से कम दस साल से गोड़े मठ में आ रहा है महाराज हम बोला वो भक्त तो नहीं है पर कैसे बोल रहे हो है ठीक ही बोला वो दस बारह साल से आ रहा है वो आरती उसका समय आता है करता है बहुत सौ और सब आता है परिक्रमा हम देखो वास्तव हो उसका अंदर में भक्ति नहीं है कुछ वासना जरूर हुआ बोले काहे को ऐसा कह रहे को वो कर रहा है तो भक्ति जरूर है हम ना भक्ति ऐसा नहीं है भक्ति का स्वरूप है भक्ति का विशेष लखनऊ ये रुप को संत भी बात है इसके ऊपर। पर जब ये दस साल से आ रहा है अभी तक गुरुचरण आश्रय नहीं की हंड्रेड परसेंट सोच लो दाल में कुछ काला है हंड्रेड इज इज ए सोच लो इसे डाल में कुछ काला है क्योंकि सिद्धांत तो यह है जब भी आपका साथ किसी वास्तव साधु का देखा हो आपका हृदय में तो असर पड़ेगा नकल साधु असर साधु का दर्शन इतना प्रभाव वो देखने से ही पता है वास्तव साधु नकली चीटा रहे उसको देख ले थोड़ा दो दिन धोखा खा जाए बाद में बाद में पता चले ना वास्तव साधु का दर्शन जो है साधु संघ का जो फल है इसका साथ किसी भी साधन का तुलना ऐसा ऊंचा है साधु संघ इसलिए ही बोला साधु संघ कृष्ण नाम यही मत तो चाहे संसार जीवित यार कोनो वस्तु तो नहीं हरिनाम कर लोगे होगा नहीं साधु संघ में हरिणाम होगा परम केशव को महाराज जो सिद्धांत तो हम भी वही लोग का विचार जो है हमारा बहुत अच्छा लगता है आंखों का सामने अगर बड़ा चरित्रवान महा आदर्शवान तेजिया आंख का माफी जलता हुआ कोई साधु को ना देखो यू कैनॉट गेट पावर शक्ति मिलेगा जब ये हालत होता है हर मठ में क्यों जलता हुआ पर्सनालिटी देखोगे आंख कम अभी जल रहा है जिसका आदर्श हो कोई लोभ नहीं है कुछ नहीं है सब ऐसा जो विषय है वो साधु का सामने रहो तब भजन करने का पावर आएगा नहीं तो आएगा नहीं गुरुजी तो गया किसका हिम्मत है गुरुजी का संग करे गुरु जी गया मर गया गुरु जी हाँ। किसका हिम्मत है गुरु का संग करे कौन है देखाओ मेरे को पमन गुस्सिमहा संकर उतना इजी नहीं है मेंटल एसोसिएशन इज यूनिक थिंग जब भजन करते करते आपका एक्सिलेंट अवस्था हो जाए तभी मानसिक संग हो सकता है मानस में परिकुमा मानस में गुरु वैष्णव का संग पागल का मापे अकेला घर में सिद्धांत तो बोलते रहे भूतों का मापे कैसे भूत जैसा बोले ऐसा। कैसे किसी का साथ? ऐसा कोई साधारण चीज नहीं है बड़ा ऊंचा इसलिए भक्ति प्राप्ति करना बड़ा ऊंचा चीज है जो आप लोग जो है इतना भोका है कभी किसी को देखे आ महाराज बड़ा भक्ति है हाँ बड़ा भक्ति है रूभुको समी पर इतना तक बोला आंसू आ रहा है बोले बेकार पिछिल स्वभाव लिखा है मंगला में पिछिल स्वभाव नहीं है वो आंसू नहीं है असली नकल है प्रेमी साधु जो है गदगद हो जाता है वर्णन करते करते उसका जो आंसू है चेक कर लेता ना तो मुश्किल है ना ऐसा है तो गुरुचरण आदो संध्या तथा तो साधु संघ अथ साधुसंग क्या की भजनक क्रिया अथवाथनिवृत्ति इसके बाद जो है लाइन बाद में हम आप बोलने का दरकार नहीं इतना ही काफी तो भजनक क्रिया जो बोल दिया व्हाट पर व्हाट वट डू मीन भजनक क्रिया जो बोला वट ड्यू मीन इसका मान्य क्या समझा भजन क्रिया मतलब गुरु गुरुचरण आश्रय कर नहीं करने तो भजन क्रिया कैसे हुआ समझा नहीं मेरा भा भजन क्रिया जो प्रोसीजर लिखा है इसका मतलब ही तो इसके इसमें तो छुपा हुआ है ये बात ये बात जो है इसमें छुपा हुआ है भजन क्रिया किसको बोला जाता गुरुचरण आश्रय नहीं किया भजन क्रिया और पागल हो गया क्या नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता भजनक क्रिया तब बने जब संबंध हो जाए संबंध ज्ञान प्राप्ति हुआ तुम्हारा शादी हुआ है और तू पोती देवता का सेवा क्या पहले से पहले क्या शादी हुआ उसके बाद संबंध हुआ संबंध होने के बाद ही हमारा स्वामी अब सेवा करना है सेवा करनी है सेवा करो संबंध जब तक ना हो जाए यहां तक कि शास्त्रों में है कोई पत्नी का साथ स्वामी का संबंध अगर पक्का नहीं हुआ अंतर से तो ये गलत संबंध हो जाएगा अंतर से संबंध बने तब वो पोती सेवा बनेगा वो शादी बनेगी नहीं तो होगा नहीं ऐसा तो शादी मार्केट में बहुत हो है, लेकिन जब तक वो पत्नी अंतर से स्वामी को गोहन करे और स्वामी भी अंतर से इसको इसलिए वेद मंत्रों में जो आता है ना जदिदम हृदय तबो तदिदम हृदय शादी जो लोग किया वो जानता है तुम्हारा जो हृदय है वो मेरा हृदय है दो आत्मा मिल गया अभी है ऐसे ही तो शादी का जो डेफिनेशन है फिलोसोफर ने किया है मैरिज इज नथिंग बट फ्रेंडशिप बिट्वीन टू ह्यूम सो है फ्रेंडशिप दोस्ती बी बाहो इसका माने क्या है हमको बोला बोले बी बाहो माने क्या है महाराज बीवाह मना बी बी मतलब विशेष बहन करना पत्नी का हम बहन करेंगे पूरा जिंदगी बी बाहो हम वहन करेंगे और गृहस्थी धर्मों को आम पालन करेंगे ये जो प्रतिजा रिजोल्यूशन दैट इज कॉल मैरिज नहीं तो तुम आ, दिखाने में रजिस्ट्री मैरिज कर दिया दो दिन बाद एक लात मार दिया चला ये पति पत्नी चला इधर उधर हो गया छुट्टी ये मैरिज नहीं है मैरिज तो भारत भूमि में होता है भारत भूमि में जो वैदिक काल्चर जो है इसमें ही विदेशी लोगों का मैरिज क्या है अभी किया पांच साल भाई जात हुआ एक एक आदमी का दस बार बारह बार शादी होता है वो लोग का शादी मजे का खेल है, है आठ बार बार बारो बार बार बार, बहुत सारे बार, सारा जिंदगी शादी चलो ये सब बात मई भक्ति रिभूत हम अमृतोतायो कल्पते, मेरा पति जो भक्ति है ये अमृतोत्तायो कलपते ये ही अमृत है ये देखने का बाद जो मेरा ऊपर जो प्रीति है आप लोगों का यही सबसे बड़ा चीज है ये हो जाए तो कहना ही क्या अब जीव डायरेक्टली किसी बद्ध जीवों के साथ ठाकुर जी का संबंध होना संभव नहीं इसलिए गुरु वैष्णव का जरूरी है। ऐसा भी देखा गुरुचरण आश्रय किया गुरुजी जी शरीर छोड़ दी और बोला हम तो मरे जाए हम तो सिक्खा नहीं ले गुरुचरण दिखल दिखल अभी दिखा ऐसा हो गया दिखा का टाइम में मंत्रो व्याख्या करना चाहिए नियम है किस मंत्रों दिया थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा समझेगा भाई अवस्था में मन तो करते चलो नियम है महामन तो क्या है तो आदि सब कुछ क्या माने इसके द्वारा तेरा क्या मिलेगा तब तो इसका साथ संबंध होगा ना नहीं तो संबंध हो नहीं पाता ऐसे ही बोला वो हमारा गुरु है बोल दिए दिखा प्रोसीडियर ऐसा नहीं है दिव्योग नहीं आया तो दिखा हो मुश्किल है तो इधर जो है वो व्यक्ति दस बारह साल से मठ में आना जाना है लेकिन अभी तक गुरुचरण आश्रय नहीं किया तो उसका डाल में कुछ काला है जरूर गुरुचरण आश्रय नहीं किया इसका मतलब है वो भजन नहीं करना चाहता है क्योंकि अगर वास्तव साधु संग हुआ वास्तव साधु संग हुआ वास्तव हरि कथा सुना रेडली उसका हृदय में इंस्टेंट ये भाव पैदा हो जाए कि हम कैसे भजन करें कैसे भजन करे ये चिंता है कैसे भाव सागर को पार हो जाए ये सब चिंता है नहीं तो भजन नहीं करे वहा था ये थोड़ा डोनेशन दे दे घूम घाम के चला गया एक तो हम्म ऐसा है बोलके जो भी है अभी ऐसा कृष्ण भगवान का एक सुखदेव को कह रहे भगवान बोले देखो प्रीति का साथ आलिंगन करके सब विदय के समय में तो देखा नहीं जाए ऐसा कष्ट है जब ब्रजवासी चला गया वो लोग जो विरह जंत्र तो ऐसा इसका बात समय सुंदर श्लोक बोले देखो गोपियों का हृदय का जो भाव है इसको उठाए कि जब मानो कि कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि देखो आवुष्टते नलिन लाभ योगे स्वरि विचितगासारकूपतिरनावलब गेहं जुषा मनसीद सदा आहुश्च ते निन नावपार विंदम योगे स्वरि विचित मगाद बोधई संसारकूप पतित्वलब गे हम जो मनुष्य उदियाद सदा न अचिंत तुम्हारा चरण को चिंतन करता है भजन करता है करते करते चरण को मन हे पद्म नाभ हे नलिन नाभ अगाध बुद्धि संपन्न जो, जो जोगी ऋषि है, हैं हृदय में अचिंत विचिंत है वो संसार कूप व्यक्ति गनेर जो उद्धार स्वरूप तुम्हारा जो चरण कमल है तुम्हारा स्वरूप हैं तुम्हारा जो चरण कमल स्वरूप हैं तुम्हार तुम्हारा जो पाद पद्मस्थ होने से भी हम लोग हृदय में सरा उदित रहे हम लोग गृहस्थी हैं फिर वे ऐसा करो कि हृदय में सर्वोदय आपका चिंतन जो है आपका चरण का चिंतन बने रहे ऐसे तो लिखा हुआ है स्मरत पद कमलानी आत्मानी जी जो व्यक्ति का हिम्मत है ठाकुर जी का चरण कमल ध्यान करे ध्यान तो होगा नहीं विषय व्यक्ति का होता नहीं विषयाशक्त चित्तान कृष्णावेश सुदूरत जब विषय में आकर्षण रहे तब तक कृष्ण स्मरण होना संभव नहीं विषय भी है कृष्ण स्मरण भी होगा होगा नहीं ये तो एकमात्र राजर्षि जो है जो जनक महाराज आदि है लो का समय ये एक्सक्लूसिव विषय है वो साधारण नहीं है बाकी जो दुनिया के लिए ये विचार हैं जो विषय में आकर्षण है तो ठाकुर जी का चरण कमल का चिंतन आ नहीं सकता विषय शक्ति चित्ता नाम कृष्ण आवेश सुदूर था कृष्णों का आवेश नहीं आने आ, आ हरि कथा हरि कीर्तन दीक्षा का समय ध्यान से सुन लो ये सिद्धांत तो। दीक्षा का समय वास्तव हरिकर्तन हरिकथा का समय अगर आवेश ना हो जाए ठाकुर जी का आवेश होता है सिद्धांत तो है गुप्त कोई नहीं जानता जब तक ठाकुर जी का आवेश ना हो जाए तब तक हरिकथा नहीं होगा वास्तव वा, पेशावृत्ति होगा ठाकुर जी का आवेश होगा गुरु का काम है ना पोपा जी का कहना है जब तक आवेश ना हो जाए तब तक गुरु का काम नहीं कर सकेगा दिखा देने का कर आचरण करके दिखा जगतवासी को अवश्य उसका अंदर में ठाकुर जी का आवेश आवेश ना हो जा होगा ना इसका मतलब ये मत समझो कि आवेश हो होता ऐसा नहीं सिद्धांत तो है आवेश शाम्शौर, इंडक्शन ये आवेश जैसा नशा जैसा ठाकुर जी ये कृपा जिसका बारे में हम काल परसु बताया था ना कृष्ण कृपा बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन ध्यान दिया मशा जी इस बात को हमने बोला था ना किश्नो किपा बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन यू कैन नॉट बिकम ए प्रिचियर तुम प्रचारक नहीं बन सकते जब तक कृष्णो का कीपा ना आ जाए लिखा है सिद्धांत कृष्णो का कीपा आ जाए कृष्णो कीपा बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन भक्ति प्रवर्तन मतलब क्या है तुम्हारा हिम्मत है तो तुम दूसरे का अंदर में भक्ति पैदा कर दो गुरु तत्व का सिद्धांत तो बहुत है एक एक एंगल से विचार करो चलते रहेगा एक साल तक गुरु तत्व का विषय में एक एक एंगल से उसे में एक से एक एंगल है जो गुरु वैष्णव का आवेश हो जाए आवेश नहीं होने से होगा नहीं आवेश हो तब तो संभव है बहुत सारे हैं विचार यहां जो है ये जो गोपियों का अंदर का जो भाव है रोते रोते पागल हो गए एकदम औष्टते नलिन नाव जोगे स्वर हृदय विचिंतम अगा बोदय संसारोत्तर नावल्बन गे हम जो, जो सामपि मनसी दिया सदान हमारा हम लोग तो गृहस्थी है फिर भी आपका चरण कमल जो है हमारे हृदय में सदा उदित रहे इसमें संसार वर्तन नहीं हो सकता जिसका हिम्मत है चैतन्य महाप्रु का अर्थात कृष्ण चैतन्य भगवान का कृष्ण का चरण कमल का ध्यान करे जिसका हृदय में ऐसा हिम्मत है उसका तो सोच लो कि इसी जन्म अंतिम हो गया जिसका हृदय में ध्यान जो है वो ठहरता है ध्यान पूरा चरण कमल बस स्मरत हो पद कमलानी आत्मानम ओपीजी जब आप ठाकुर जी का चरण कमल का, का ध्यान करना शुरू कर दोगे तो ठाकुर जी बोल रहे हमको बिक्री कर देंगे हम हम इसका पास हम अपने को बिक्री कर देंगे ऐसा विचार है कहता ऊंचा गुरु तत्व का और भी एक सिद्धांत तो है जो गुरु बाई पुराण का श्लोक है जब गुरु तत्व आलोचन तो करेंगे बीच में बहुत समय खा लेगा बोले जब कोई गुरु का, का काम करे सक्सेसफुल गुरु परम कश्यप गोशी महाराज आदि प्रभुपात सक्सेसफुल गुरु का लक्षण ही भाई सदगुरु ऐसा पावरफुल है दूसरे के हृदय में भक्ति इनकालकेट कर सके भक्ति का जो छप्पा है एकदम एकदम जोर से दे देगा अपना आचरण के द्वारा अपना तेज के द्वारा दूसरे के हृदय में भक्ति पैदा करते दे आची नौती जो शास्त्रवार्थम है स्थापय लिखा है शिव आचरण करने से होगा नहीं ये सब सिद्धांत तो चर्चा नहीं होता मार्केट में होता है बोलो कभी नहीं होगा गुप्त सिद्धांत तो है हरिदास ठाकुर का साथ सोनातन गुसाई का चर्चा हुआ था वो था ना पूरी में हरिदास ठाकुर बोले आपका सौभाग्यों का सीमा नहीं है आपको महाप्रभु देखो आपका शरीर महाप्रभु बोलते हमारा शरीर सोनातन बोले आपका माफी शोभा को किसी का नहीं है प्रभु जी नाम संकीर्तन प्रचार के लिए आए हो आप उसका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप पहला हथियार हो आप अब सोनातन गुस्से बोले आचार करे के हो ना करे प्रचार पोचार करे के हो ना करे आचार आचार प्रचार नाओ दुकार जो तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत आर्जो इसका मतलब क्या हुआ जो सिद्धांत हम बोले ही था है ना तुम्हारा आचरण ठीक है इट्स ओके okay. तुम जाओ जंगल में जाओ भजन करो आचरण ठीक है लेकिन आचरण के द्वारा तुम दूसरे के हृदय में यू इफ यू कैन इन्फ्लुएंस एंड चेंज जब दूसरे के हृदय को चेंज करने का तुम्हारा ताकत है देन यू आर ए सक्सेसफुल प्रचारक जैसे रूप सनातन कोई गया ही नहीं अमेरिका रहस्य कहां गया सनातन के यहां तक तो कि जीवको श्रमिक को बादशाह ने प्रार्थना किए एक घंटा के लिए आ जाओ बल नहीं जाएंगे नहीं। बोले कम से कम आ जाओ एक सिद्धांत तो है चर्चा करके चले जाना बोला हम वृंदावन छोड़कर रहते ही नहीं कैसे जाए बोले ये आएगा और सुपर फास्ट घोड़ा है वो आपको ले आए और तुरंत आपको वापस देते बस बस विचार करके चले जाना तब जीव उ पर राजी हुए दिल्ली को गए विचार करके चले जमुना और गंगा कुन इन दोनों में लड़ाई हो रहा है लड़ाई होने का कोई चांस ही नहीं है का साथ किसका तुलना हो वृंदावन में जमुना जो, जो है कृष्ण का पाठरानी इसका साथ गंगा का तुलना मत करो तुलना होता ही कहा जो भी है और गंगा जी का सौभाग्य कैसा हुआ चैतन्य तो महापू लीला की नवदीप का जो गंगा है इसका कैसा महिमा है देखो गंगा जी के द्वारा भी प्रेम प्राप्ति संभव है है ना प्रेम तोली में नित्यानंद बहु प्रेम देख आया था ना नौतम ढाकू जाके नहा गंगा जी बोले पद्दा बोले हम कैसे समझे कौन नरोम बड़े जो नहाने के लिए कूदेगा तुम्हारा पानी में तुम्हारा उथाल पता लोना शुरू कर ऐसा ऐसा वही सोचो कि वही नरत्व नर्तम आके जो नहाने के लिए गए एकदम पद्दा ने ऐसा जैसा समुंदर का हो और नहा के घर में आए तो घर वाले बोले कौन है नृत पूरा कांचन हो गया शरीर का भरण श्यामर सावरा सा था नौ शरीर का चेंज हो गया पूरा एकदम सोने का जैसा गोरंगमापा ये सब गुप्त सिद्धांत तो जो हम बोला वो सिद्धांत तो बड़ा गुप्त सिद्धांत तो है आचार करे क्यों ना कर आचार है प्रचार भी है ये गौड़िया मटका गुप्त देखो ये गौड़िया मठ का जो हमारा पहुपाद है ये अपना मनमानी नहीं बनाया देखो इसमें है ना चौत सिंत है चैतन्य महाप्र सनातन को शिक्षा देने का बाद बोला ये जो श्रुति सूति आदि इसका प्रणायन करो लिखा है हम देखा देगा आपको इसका प्रचार करो लिखा है अरे आश्चर्य हो गया तो चैतन्य महाप्र का तो आदेश है प्रचार करना नहीं तो हमारा दिमाग खराब है खामा का समय खराब कर इधर बैठ के आदेश है गुरुवर्ग का क्या करे किसी का अगर भक्ति हो जाए तो अच्छा है स्थापन करना जो आचार्य जो जितना ज्यादा स्थापन करने का कैपेसिटी है भक्ति को सबसे बड़ा आचार्य फिर बाजार से कचरा लेके भर दे गौड़िया मठ में ये तो ठीक नहीं दुनिया का कचरा क्या ओ चल चल चल मठ में चल खाएगा पीएगा रहे वो क्या करे वो मठ में आया क्यों उसका मकसद है क्या मठ में आना बोलो बेमतलब की कथा वो मठ में आने का जो हुआ है। जो तैगी बनने का जुग नहीं हम उसको बोलते घर चले जाओ जाओ बाद में अगर वही पैदा हुआ ना, नहीं तो बेकार फमाखा भिक्ख्या का चीज खाओगे और नहीं करोगे गुंडागिरी ठीक नहीं जाओ घर चले जाओ कोई सुनेगा नहीं मेरा बात, कोई सुनेगा नहीं मैं जानता हूं फिर भी पागल को मैं अभी बोलते रहता हूँ किसी का पास तो जाएगा पृथ्वी में किसी का पास जाएगा तो सूर्य के पास जो कुरुक्षेत्र में सब मिलन आदि प्रसंग जो है उसके बाद जो है बहुत सारे मोहिषी बहुत सारे प्रसंग छठ तो कर दिया व महिषियों का साथ जो जितना था कृष्ण का महेषी विशेष करके प्रधाना महेषी जो है द्रौपदी का साथ समागम उसका साथ बात कैसे कैसे शादी भाई ये सब हुआ उसके बाद जो है अ निजा भक्त लाए जो है वो जो है सुतोदेव बोल के एक भक्त है उसका घर में गया था कृष्णो बड़ा भक्तों बड़ा इसके साथ संतों का झुंडू भी गया पूरा साधु संतो सब मिल के गए मिथिला जो बहुत सारे जगह ये सब अपना भक्तों को कीपा करने के लिए ठाकुर जी गए इसका बाद जो है अंतिम में जो इधर जो है वेदोस्तुति वेदोस्तुति का जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत प्रसंग है इसका बारे में थोड़ा बहुत हमें आउटलाइन हम बोले नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना और भक्तों भक्त वृह में जो है सुत देव आदि गृह में कृष्ण भगवान सारे संत महात्मा के साथ एक साथ गया बहुत सारे प्रसंग हैं अभी जो है इधर प्रसंग है परीक्षित महाराज जिज्ञासा किए जे ब्राह्मण पृथ्व रूप जो निर्देश करीवार अजग्य और निर्गुण एवं कार्योकार पर ब्रह्म स्वरूप की रूप कैसी कैसे ये स्वगुण श्रुति सकल वर्णन करें अर्थात ब्रह्म विषय वेद क्या बोल रहा है ये जो बाहरी दृष्टि में ऐसा लगता है कि विचार करो तो निर्विशेष ब्रह्मो लेकिन ये जो वेद जो सूती की इसमें ठाकुर जी का स्वरूप का भी बोध होता है ये कैसे की और इसका कारण क्या है इसका बारे में थोड़ा बताओ इसका संक्षेप हम बता रहे की नारद जी आ, बहुत सारे है उसमें कथा नारद जी अभी समझा रहे हैं बोले एक दिन भगवत प्रिय नारद नारद ऋषि जो है सब परिजनन करते करते सनातन ऋषि है जो नारायण हैं नारायण को देखने के लिए नारायण श्रम बुद्धिकाश्रम में गमन किए थे और इस समय क्या हुआ जो है ओ समय हो गया जो है क्या उस समय क्या हुआ उस समय प्रजन करते करते गे बुद्धिकाश्रम गमन किए थे हे ऋषि नारद जो है भारत वर्ष है ये तो हैं और वही पारित्रिक सुख के सुख के खातिर सुख के जनो आ, ब्रह्मा ए, ब्रह्मा का एक दिन प्रथमांश है धर्म ज्ञान और समुदाय तपस्या आश्रय गोहन कर बहुत सारे चीज है इसमें जो स्तुति है इसका प्रसंग सारे ऋषि मुनि समेत स्वयं स्वयं एकादशी जो है इस समय खीर साई भगवान शयन करते हैं और खीरुद साई अनिर्द्ध विष्णु है ना बोले ठाकुर जी स्वयं करते हैं इस समय जो है जितना सारे जितना सारे श्रुति श्रुति है ठाकुर जी को बंदना करते हैं एक साथ जितना सारे श्रुति है सब एक साथ और श्रुति स्थिति का बंदना में ये भी आता है काल इस विषय में चर्चा करें जे श्रुति स्थिति ठाकुर जी का पास ऐसा प्रार्थना किए वयम पीते समा समीशो है ये सब जो श्लोक है हम कल चर्चा करेंगे जो ठाकुर जी आपका सामने गोपियों का जैसा जैसा जैसा गोती गोपियों का गोपियों का आप स्वीकार किए ऐसे बयों में हम लोगों का भी ऐसा जो है आप स्वीकार कर लो हम लोग भी ऐसा गोती चाहते हैं गोपियों का जैसा सिद्धि हुआ है गोपी तो नित्य सिद्ध है जब यह नित्य सिद्ध है और भी बहुत सारे गोपी बाहर का भी है बहुत सारे गोपीय है बाहर का एक गोपीय नहीं है गोपियों का कोई विचार सब अलग अलग है तो ये जो है बताएं जो आप बताए गोपी का जो गोपियों का जैसा सिद्धि हुआ हम लोग भी व्या है। समा हैं है अंग्री सरोज, सुधा आपका चरण का जो अमृत है हम लोग भी पान करना है हम लोग को भी ऐसा व्यवस्था करो तो सुत स्थिति भी क्या हुआ बाद में गोपी शरीर धारण करके ब्रज में प्रकट है इस प्रसंग है हम काल चर्चा करेंगे अभी तो समय अल्प है अभी एक प्रथम पहला श्लोक का चर्चा करके हम छोड़ देंगे काल दस स्को का थोड़ा पीछे का जो ना और थोड़ा चर्चा है करके फिर एकादश कंधो शुरू करें क्योंकि और टाइम नहीं है श्रुत ऊँचू इसका दो एक श्लोक अब सुन लो बाद में व्याख्या व्यक्त्या होगा पूरा एकदम अनंत आनंदमय आनंद गंभीर रहस्यमय ये जो है ये जो दिमाग एकदम इतना विचार है इसमें ये चर्चा करें तो घबरा जाओगे इतना ऊंचा बेचार है सुतय ऊंचू जय जय जाम तमसी जद आत्म न सम अग जग धोक साम कि बबोध जया निगम ऐसा करके बहुत सारे श्लोक है ठाकुर जय जय जय जय जय जय जय जय जी को पार्ता ठाकुर जी तमाम शक्ति तत्व तो को आप अपना अंदर में अवरुद्ध करके आप जो सो गए हो हैं तमसी ज आत्मना समूपेण सम अवरुद्ध कृत्व है समवरुद्ध समस्त भोगो भगवत को मतलब सकती भगवंत मतलब बोकार अपना क्षमता जो है उसका जोग, जोग जोग में निश्चिस्त निद्रा को आश्रय करके ठाकुर जी शयन है अब आज काल जो दिन गया वो उत्थान का दोषी उसमें ठाकुर जी शयन से उठे नियम है जय जय जो ही अजाम ये हे ठाकुर जी माया रूप जो औजा है बड़ा परेशान करती है इसको नाश करोजा ओजा मतलब छागली छागली है ना अरे <laughs> जय जय जी अजाम अजाम अजीत आप तो अजीत हो और समस्तो जो जो शक्ति है सब भागो लेके आप अब समस्त भागो और जो है क्या इसमें सब जो है गृहित सत्यादि गुण विशिष्टो अविद्या को नष्ट करो जो आवरण है ठाकुर जी को पार्ट ठाकुर जी आपका दर्शन का जो प्रधान बाधक है क्या है ये तो माया है माया इज द इम्पीडमेंट माया बाधा है आपका साथ ठाकुर जी का दर्शन पर्शन कुछ नहीं हो पाता क्यों माया ज बैरियर माया बीच में है माया आपको जाने नहीं देती इसलिए हमारे गुरुवर्गो ने एक सुंदर उदाहरण दिया बोले देखो एक पद्म मधु पद्म मधु आप एक, एक जार में रख दो शिशि का भर दिया पद्म मधु पद्म मधु जिसका एक्सपीरियंस है जानता है हमने पद्म मधु थोड़ा यूज किया था आपको कह लिए आ, तो ये जो मधु है असली पद्म आज तो असली मिलना मुश्किल हो गया पहले था थोड़ा सा बूंद दो इतना सौगंध है चारों ओर से बमड़ा है गुनगुन का मधुमक्खी। ये मधुमक्खी और गुरुवर्गन उदाहरण दिए देखो जैसे शीशे का जार में आप रखे हुए मधु को शायद को और गुनगुनाते हुए पूरा चारों ओर से छाक लिया घेर लिया लेकिन अपना जो जवान का ऐसा ऐसा कर रहा है लेकिन मधु का साथ उसका कंटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि ग्लास इज द बैरियर शीशा जो है ये बेरियर का काम कर। ऐसे हमारा साथ ठाकुर जी का दर्शन होना असंभव कुछ नहीं असंभव बोल के कुछ नहीं यहां तक गुरु महाराज ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठा हुआ है ठाकुर जी है ना ठाकुर जी तो बैठा हुआ अंदर ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठा हुआ है असब ठाकुर जी कहां है ढूंढा ठाकुर जी तो अंदर में पूरा प्राप्ति करके सिर्फ इसको अनुभव में उतारो बस कम वजह एक अनुभव में उतारो और समस्त जो है सृष्टि समय में अखण्ड को रस माया का सहित आप जो कीरा करते हो जब भी ठाकुर जी का साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है चैतन्य चौथा मित्र भी बहुत शास्त्र में विचार है उसका विचार है शुद्ध स्वतमय जो ठाकुर जी का जो विग्रह है इसका साथ माया देवी का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है इट देखा जाता है लगता कि लिंक है विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप प्रकार का एक पालन एक सृष्टि एक पालन एक धंस तीनों करता है लेकिन विष्णु शुद्ध सत्वय है विष्णु लगता है कि विष्णु है इसका अंदर इसको जो अन्य व्यक्ति बोला था ना इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसा चैतन्य चौतन चैतन में अमित जगत वशी जगत आमाते ाम ही जगत ना जगत मात्र इसी को बोलता है डायरेक्टली इन हेल्थ अब पंचीकरण कुछ नहीं है इसे इट इज फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर जस्ट एज एडमिक्सर हाउ प्रोसीज्यम्प्लीकेटेड इवन जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी घबड़ा जाता है प्रपंच में जितना सारे वस्तु देखा जाता है जितना सारे वस्तु सारे ए पांच भूतों का ही है ये जमूण मिलके कैसे पंचीकरण बड़ा जो भी एक जगह हम देखा था ये कैसे कैसे मिलकर होता है जी का का है है बहुत गुप्त है। ये किसी का हिम्मत नहीं इसको खोले कैसे होता है देखो तो ये जो है आप जो, जो देखो आप सब ये जो है अखंड जो ठाकुर जी है अखंड तो विष्णु का साथ डायरेक्ट कभी माया का लिंक नहीं होता जब भी गीता में लिखा हुआ है गीता में यह बात है आप पढ़े होंगे शायद माया क्षेण प्रकृति स्वेथे चरा चराचरम। अंडर माय प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल हम प्रिंसिपल है अहम बीजो प्रदेपिता, पिता सब है गीता में पढ़ देखना अहम बीजो प्रदे हम बीज देने वाला है हम पिता है जगत का ठीक है पीता हम पीता हम जगत माता धाता हम जगत माता है? है ना श्लोक तो ये जो है इसका बड़ा कम्प्लीकेट चीज है ठाकुर जी का और ठाकुर जी का साथ डायरेक्ट कभी माया का साथ लिंक नहीं है फिर भी लगता है कि आ, है ठाकुर जी जो अब जगत में अवतीर्ण होते हैं लगता है कि ए तो ठाकुर जी का भूख लगा एस लगा लगता है इच्छा करके ठाकुर जी कहता है प्रकृति का गुण को लेके नहीं तो मनुष्य लीला जो होगा नहीं ना ठाकुर जी का भूख नहीं लगता सिंहासन में बैठ गया कैसा ये बच्चा को कोई आदर करे हैं जो बच्चा का भूख नहीं है प्यास रोते नहीं है इच्छा करके ठाकुर जी ऐसा करते हैं है? इच्छा करके तो इस तक आज रहे क्योंकि आरती का प्रसंग है जय जय जम सीवी तुना है तमसी यद आत्म ना सम अग जगधो कसाखिलबोधकते कचित यत्म चर चा तो नुचरेत निगम वांच के किसी सिंध व्यवस्था पथिता नावन वैश्वियोन